गुरु वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदे राधिकरण गोपीजन सामुक्त बिंद वनम मनोहर के पास सिंधु वाचा कल्पतरुवश्च कृपासीविता पावे वैष्णवभ्यो नमो नमक वाचा लंगुंग गिरी ये पातमह वंदे परमाधव बिंदा तो केश भक्तिपदे देवी सत्वत्ई नमो नम नारायण नमस्कृत नर चयनोतम देवी सरस्वती वैश्वत संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरुभक्ति मोक्ति जगो सदा मदाख्य जगोदर ध सदाष्योह तेस्पदम शिव विरछनु तरह पनुतपालीपूत वंदे महापुरुषते ते महा चरणिंद स्तस्तज सुप सिराजक्ष्यम धर्मीर्ज वचसा जतगा वंदे महापुरशते चरना जत्दपल्लवनक छटाय विस्वरजीतमी गोधु स्वदर्श रस सागर सारूर्ति साराधिका कि कृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंदाधर तो शिव सदी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियाद गदा धर सियादतगदाधर भक्त गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुम्बित भुज कनका संकर्तने कपितरो कमलाक्ष विषाबरोज बरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करू करुणतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 भुक्ति मुक्ति ददासी न सदा नंगातरंग रमणीयजटाकलाप गौरीर विवुशी तवाम तो भागण प्रियमदापहार वानसी पुपति भजवीषनाथम बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वसी यसास्तृद संविहि षिन्नमहम भजे हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे विपदों नीपद संपदो नपदो विपदो विस्ण विष्णु संपदो नारायण श्रुति विपदो नो विपद संपदो नो विपद विस्फरण विष्णु संपदो नारायण श्रुति शिशिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताएं जे आप लोगों का तकदीर आप लोगों का तकदीर जल गया आपका नसीब खराब है इतना सुविधा मिलने का बाद भी सारे जो भजन में आए हैं सब क्या करने के लिए आए वो ही जाने एक दफे प्रभुपात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने कमरे में बैठे हुए खिड़की का बाहर बहुत दूर पेड़ पौधा को पेड़ पौधा के ऊपर नजर देके कुछ चिंता में डूब गए और इतने में सेवक आ गए परमानंद प्रभु आके प्रभुपात जी को बोले बहुपात आप अभी तक प्रसाद नहीं पाए प्रसाद पड़ा हुआ है कितना समय से कितना समय से प्रसाद पड़ा हुआ है आपको दिया आप नजर नहीं दिया क्या चिंता कर रहे हो सर बहुपात बड़ा मुश्किल से उत्तर दिया मतलब देख रहा था आप लोगों का तकदीर जल गया आपका जो भाग्य है वो जल गया वही देख रहा था और कुछ नहीं बड़ा दुख लेकर उत्तर दिए अनंत ब्रह्मांड में ऐसा आचार्य मिलना मुश्किल है भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्विंप जैसा जैसा अहोभाग्य की बात है कि हमारा खानदान में हमारा परम गुरुजी जी सिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को हमारा अगर भजन नहीं हो पाए इस जन्म में तो किसी जन्म में होना संभव नहीं मुश्किल सिलोपोपाध जी ने एक तो उदाहरण दिया सुंदर एक देश की राजा एक देश की राजा से राजा का घोड़े साल में आग लग गया घोड़े साल जानते हो जहां घोड़ा रहता है घोड़े रहता है ना घोड़े साल में आग लग गया कैसे आग लगा और लग गया आग लगने का बाद बहुत सारे घोड़े जो है जख्म हो गया आंख के द्वारा जल गया शरीर बड़ा कीमती घोड़ा है सिंधु देश के घोड़ा सबसे तगड़ा सारा पृथ्वी में सिंधु देश का घोड़ा बड़ा कीमती राजा ने बड़ा चिंता में गिर गया बोले क्या किया जाए बैद बुलाए बौद्य को बोले तो घोड़ा तो बहुत जख्म हो गया क्या किया जाए भले इसको एक काम करो बंदरों का जो चर्बी है बंदरों को पकड़ के उसका अंदर में चोरबी है चर्बी को निकालकर वो लगाओ ठीक हो जाए जब ही घोड़े का घोड़े साले में जब ही आग लग गया था तुरंत वहाँ जो प्राचीन बंदर है प्राचीन तो पुराना बंदर नया नहीं पुराना बहुत अभी का एक्सपीरियंस है पुराना बाधर ने सबसे पुराना बाधर वो सब बंदरों को झुंडू को बुलाया बोले एक काम करो इधर से भागो बोले काहे को भागे बोले अभी घोड़ा घोड़े साल में आग लग गया और सब पकड़ पकड़ के उसका चर्बी लेके मेडिसिन दवा लगाएगा घोड़ा को सब भागो यहां से यहाँ मत रहो खतरा है तो बूढ़ा बांदर ऐसा बोला बाकी बंदर लोग ने उसको गाली दिया तुम्हारा जाना जाओ हम क्यों जाएगा इतना सुंदर खाना मिलता है इतना जगह सुंदर कहाँ जाए आप जाओ तुम जाओ इच्छा है तो बंदर बहुत समझाया बूढ़ा बांदर बहुत समझाया मेरा बात मान लो इसी में आपका भलाई है मेरा बात को मान लो लेकिन वो माना नहीं कई बांदर माना नहीं तो बूढ़ा बांदर रोते रोते अकेला ही चला गया दूसरा ये शहर छोड़ के दूसरा शहर बाद में सचमुच सारे बंदरों को पकड़कर उसको काट कर उस पर चर्बी निकालकर पूरा घोड़े का शरीर में इस्तेमाल किया जब बूढ़े बूढ़े बा, बांदर को खबर चला जो तो अपना जो खानदान है ऐसा कष्ट हो रहा है उसको पकड़ पकड़ कर तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला बूढ़ा बंदर का बात कोई नहीं माना है बूढ़ा बंदर का बात कोई नहीं शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाद ऐसा बोला था बूढ़ा बांदोरे को था केव सुन लो ना प्रभुपत बोला था कोई मानता नहीं कैसे भजन करें? आज सुबह में चर्चा का विषय था बड़ा गंभीर उसमें कुंती देवी जैसा महसी नाड़ी देवी कुंती देवी का स्तब्त आदि चर्चा हो रहा था उसमें बड़ा आश्चर्य बड़ा भारी आश्चर्य विचार देखे ये कुंती देवी ठाकुर जी का सामने मुसीबत मांग रहे हमको समस्या भेजो बड़ा बड़ा बड़ा मुसीबत क्यों मतलब उसी में आपका दर्शन होगा आपका करोणा होगा आपका दर्शन होगा इसलिए आपका पास मेरा यही प्रार्थना है मेरे मुसीबत भेजो हम लोगों को इस बात का उत्तर दिया गया जब मंगलमय हरि हरि को क्या बोला जाता है मंगलमय मंगलमय हरि का जिंदगी में अमंगल बोल के कोई विषय नहीं है मंगलमय हरि सारे ही अमंगल मंगल है मंगलमय हरि के द्वारा कोई अमंगल का सूचना हो नहीं सकता संभव नहीं और हमारा जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए समस्या आए तो हम सीधा कह देते कि ठाकुर जी का करुणा नहीं है ठाकुर जी मंगल है बेकार की बात है कहां ठाकुर जी मंगल है ठाकुर जी कहां मंगल में है हमारा जिंदगी में किस कैसे ऐसे कैसे हुआ ऐसा बोल देते तो कुंती देवी इसका समाधान कर ले कुंती देवी इसका साक्षी पांच पांडवों का जिंदगी में जितना सारे मुसीबत आए पितामाश्व इसी बात को तो चर्चा किया जहां धर्म है जहा नीति है जहां साक्षात भगवान आपका पक्ष में है आप लोगों को इतना मुसीबत कैसे हो सकता इतना समस्या मानो की कुंती देवी सारे समाज को बताना चाहते हैं तो देखो अकिन मानो विश्वास करो ठाकुर जी मंगलमय हैं ठाकुर जी का द्वारा कोई अमंगल हो नहीं सकता जिसका जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका लिए ठाकुर जी कोई जिम्मेदारी है नहीं ठाकुर जी मंगल चाहता इसी बात को कल आज सुबह में चर्चा किया था कुछ भी हो हमारा जिंदगी कैसे भी ठाकुर जी हमको रखे किसी हालत में भी हम रहे हर हालत में ठाकुर जी का कृपा का अनुसंधान करना हर हालत में हर अवस्था में ठाकुर जी का कृपा का अनुसंधान करना ये भक्तों लोगों का काम है उचित है ऐसे ऐसा एक बात तुलसीदास जेमी तुलसीदास जी भी बहुत पहले तुलसीदास जी भी ये बात कहे जय विधि रखे राम ताई विधि रहियो सीताराम सीताराम सीताराम कही ठाकुर जी जैसे भी रखे जहां भी रखे ये मेरा ही मंगल करिए क्योंकि मेरा मंगल कैसे हो वो हम जान नहीं पाते। बद अजीब किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान कर नहीं पाता जब मंगल करने जाते हैं तो दिगुना मंगल कर देते मंगल होता नहीं सोचा था मंगल होगा लेकिन हुआ नहीं ऐसा ही कुंती देवी का स्तुति का बारे में बड़ा भारी सुंदर चर्चा हुआ और पितामह विश्व जो है पिता महाविश्व का सुंदर स्तप आदि चर्चा किया था इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण दारोका को चले गए दारोका पधारे और परीक्षित ये तो बहुत सारे तत्व हैं लेकिन हमको समय का अभाव है इसलिए हमको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा संक्षेप यहां देखो ये द्वादश कंद में अश्वत्थमा हमने बताया था अश्वत्थमा ने अश्वत्थमा जब बहुत अपराध किया ये दो एक दिन पहले चर्चा किया अशोकथमा इतना बड़ा अपराध किया जिसका खमा ठाकुर जी नहीं किया बोला हमारे पास कोई खमा नहीं होगा वाह क्षमा का कोई प्रसंग नहीं है जाओ तो ठाकुर जी जब ठुकरा दिया तो वो चले गए और कहाँ जाए जो भी ये प्रसंग तो आता ही है हम बोला था असत्थमा जीते जी पिशाच जन्म प्राप्त हो पिशाच हो गया जीते जी उसका शरीर से बदबू निकालता है इतना दुर्गंध कि कोई किलोमीटर दो दो तीन किलोमीटर का अंदर कोई रह नहीं सकेगा इतना दूषित दुर्गंध है शर्म के मारे सर झुकाए अपना पन्ने में अपना स्वास्थ्य जो है वो तो मिला ही है अब ये जो अपराध हुआ उसका छुटकारा कैसे मिले समाधान करते करते उसको याद आया शास्त्रों का बात ठाकुर जी का धाम जरूर क्षमा करें ठाकुर जी जो क्षमा नहीं करते ठाकुर जी का धाम क्षमा करें इसलिए ब्रजमंडल में आकर वहां अभी भी भजन कर रहे हैं जो भी है आ, इसका पहले का बात मैं कह रहा था कि कैसे परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ परीक्षित महाराज जी का जन्म का बारे में थोड़ा सूचना सुबह में दिया था कैसे जन्म हुआ हम देखो जब अशोत्थमा अपमान होके जब धक्के लगाकर उसको निकाल दिया गया और कई दिन बाद जब भगवान श्री कृष्ण दारक दार द्वारका जाने के लिए उस समय ना वो तो है ही है जो अस्त्र मारा अश्वत्थामा जी ने पंच पांडवों का जो शेष वंश है उसको नाश करने के लिए तो उत्तरा देवी दौड़ के ये प्रसंग हम बोल सुबह में प्रसंग आ इस समय क्या हुआ भले ठाकुर जी उत्तरा का प्रार्थना सुनते हुए उत्तरा का घर में प्रविष्ट होके वो संतान बीज जो है वो संतान तत् परीक्षित महाराज को रक्षा किया और परीक्षित महाराज गर्भ में रहते हुए इस बात को देखा कि कोई एक व्यक्ति सुंदर आके अस्त्र चलाकर हमको रक्षा कर रहा गर्भों का अंदर परीक्षित महाराज ये देखा परीक्षित महाराज गर्भों का अंदर देखा कोई सुंदर एक पुरुष अस्त्र चलाकर हमको रक्षा कर रहा है देखा वो जो याददास है वो जो याददास है वो हृदय में रह गया ठाकुर जी का विषय है ना जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज का नाम कैसे परीक्षित रखा गया क्यू भले मुनि ऋषियों ने विचार करके इसका नाम परीक्षित रखा क्यों इसलिए रखा एक तो बात है परीक्षित महाराज गर्भ में रहते हुए जो ठाकुर जी को देखे पहले गर्भ में रहते हुए अब जन्म लेने जन्म जन्म लेने का बाद भी बार बार देखते रहे बार बार देखते रहे ये क्या वही महापुरुष है जिसको मैं गर्भ में देखा था नहीं ये महापुरुष वही है जिसको गर्भ में देख ऐसा विचार करते रहे जिसको भी देखे वो यही महापुरुष है जिसको गर्भ में देखा था अंदर में ऐसा परीक्षा कर रहा था दूसरा एक अर्थ होता है परीक्षित महाराज जी एकमात्र भागवत कथा श्रवण का युग पात्र है इसका बारे में हम बताएंगे परीक्षित महाराज एकमात्र भागवत कथा सुनने का एक नंबर पात्र क्योंकि ये अगर नहीं होता तो शास्त्र में ये बात लिखना संभव नहीं था हम विष्णु श्रवण परीक्षित अभवत बया सखी कीर्तने इत्यादि श्लोक जो है ये संभव नहीं होता श्रवण में परीक्षित महाराज और कीर्तन में बैया सखी अर्थात सुखदेव गोस्वामी जिसका मन पहले से ही बोला हुआ है जो भी है अंदर में रहते हुए परीक्षित महाराज के अंगुष्ठ मात्र एक कोई अपिब्य दर्शनम श्याम तरित अच्युत परीक्षित महाराज श्याम सुंदर सुंदर श्यामास रंग है कोई एक महापुरुष अस्त्रों के द्वारा अपना तेज के द्वारा सब रक्षा कर रहे इसका है इसका वर्णन है परीक्षित महाराज और श्रीमदीर्घ चतुर्बा तप्त कांचन कुंडलम खतजाक्षम गदा पानी आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंत उलगाभ्या भ्रमयंत गुहु गदा को ऐसा ऐसा करके गदा को घुमा रहे और अस्त्रों को जो अस्त्रो फेंका था कौन परीक्षित महाराज यही असत्थमा को काट रहे ऐसा करके जन्म हुआ और जन्म के बाद सारे प्रसन्न हुए क्योंकि पांडवों का एक एक प्रदीप है उसका जो खानदान है खानदान का प्रदीप है ये परीक्षित महाराज और जितना सारे ऋषि मुनि हैं बड़ा भारी प्रसन्न हुए और विचार किया आविर्भाव का जो समय है आविर्भाव का समय सारे ऋषि मुनियों ने बोल बैठ कर विचार किया उसका कुंडली बनाया कुंडली जानते हो जन्म कुंडली और जन्म कुंडली बनाते हुए बोले महाराज ज्योतिषिर महाराज के बोले महाराज ये बड़ा ऊंचा आदमी है और ये ये क्या है परीक्षित महाराज का नाम विष्णुराज भी है इसलिए कि विष्णु अर्थात भगवान रखा किया और ऐसा है कि जन्म जन्मकुंडली देखकर वो सारे ऋषि मुनिओ ने बता दिया ये बड़ा ऊंचा आदमी बनेगा आपका नौ सौदे महाभागो महाभागो तो महान बड़ा महाभागवत होगा बड़ा एकदम आदमी और सारे समाज को रक्षा करे और इतना बड़ा वीर होगा कि आपका खनदान खानदान का नाम जो है उजाला करे ऐसा है प्रजाओं को पालन करे और ब्राह्मण ब्राह्मण आ ब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण लोग वैष्णव लोग जो है साधु संतों ये ब्राह्मण आ ऊंचू ब्राह्मणों को बताए पार्थो प्रजावीता साक्षात इच्छाकू रीव मानव महाराज ये मनुपुत्र इच्छाकू का बराबर होगा दशरथ रामचंद्र के मापिक ब्राह्मणों के हितकारी सत्यपालन में तत्पर ऐसा गुनावली है ब्राह्मणाऊंचू पार्थो प्रजावी साक्षात इच्छाकुरी वनव ब्राह्मणः ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण विष्णु को सेवा करने वाला ब्राह्मणी जैसे रोगनाथ जी रोगनाथ रोगनाथ जी का जो पूर्वाश्रम का पिताजी और चाचा जी है ना रोगनाथ दास गोसाई हिरण्य इसका बारे में लिखा हुआ था बड़ा भारी ब्राह्मण है ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण वैष्णव साधु संतों को बड़ा सेवा करने वाला पोषण कर पोषण तो ठाकुर जी करे पोषण बोलना उचित भी नहीं होगा बोले बड़ा सेवा करते उन लोगों का आदर करते सेवा करते से ब्राह्मण और, और ये जो है इसका तुलना किया गया जे ब्राह्मण सत्य संध्य रामो दासो रथिर यथा दशरथी राम का माफिक उदार राम का माफिक वीर चारों ओर उसका नाम फैलेगा एशो दाता स्वरण यथा ओशी नरोसिवी ओसी नर शिवी का बात आता है ना दानो में शिवी बहुत सारे कहानी है उस समय नहीं है ऐसा दानी होगा अपना शरीर को देके भी रक्षा करे शरण में आने वाले को शरण में आने वाले को हर हालत में रक्षा करे ऐसा यशो वितानी स्वान दोषमंतरी वो है जनाम दोषम्त में दुष्यंत राजा का दोषमं दोसवी कौन है भले दुष्यंत राजा का लड़का था कौन भरत जो सिंगों को शेर को ऐसा करके ले गए ऐसा करके फेंक देता था बच्चा जब चार पांच साल का उम्र था सिंगों को ऐसा करके पकड़ते खेलते तुम फेंक दिया बच्चा इतना बावारे चार पांच साल का बच्चा सिंगों को पकड़ के खेलते चूहे जैसे बिल्ली का सथ, बिल्ली जैसे चूहे का साथ खेलता है ऐसा ऐसा खमता और बहुत सारे प्रशंसा दिया गया और ऐसा बहुत बड़ा बहुत बड़ा आपका खानदान को पूरा ऊंचा करेगा ऐसा सुंदर कोई चिंता मत करो लेकिन तो लेकिन आ गया क्यों लेकिन इसलिए आ गया कि इसका शरीर छूटना है तक किसी का अभिशाप से छूटना है लेकिन आ गया एक तो। लेकिन का उत्तर आए इधर बड़ा सुंदर कोई चिंता नहीं है कि शास्त्र, वे, शास्त्र में शास्त्रों में यह विचार है कि तीर्जस्व सजीवती जिसका कीर्ति है वो थोड़े जिनके लिए जी भी जिये उसका वो अमर बन जाता है कीर्ति रिजस्व सजीव थी अकीर्ति रजस्व सनस नियम है अभी इधर बात हुआ कि ये जो शुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो बिदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले अब बिदुर जी क्यों गए तीर्थ यात्रा के क्या कारण है पुस्तक कह रहे हैं कि विदुरो तीत यात्रायम मैत्रयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्याति नया बाप तो विवेश विदुरह स्व यात्राया गतिम पहले ये बात हम तृतीय स्कंध में भी है बताएंगे फिर इधर प्रसंग आया तो कह देते को ये जो बिदुर जी है विदुर जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने जा रहा है बिदुर जी महाराज बड़ा बड़ा प्रयास पचेष्टा किया कि युद्धो झंझाट ना हो युद्ध अगर हुए तो बड़ा भयंकर युद्ध हो इसमें कोई नहीं बचेगा विदुर जी महाराज हाल हालत में कोशिश की कि युद्ध ना हो भगवान श्री कृष्ण भी दूध बन के गए दूध बन के जाके कोशिश की कि के युद्ध ना हो समाधान हो जाए लेकिन होनहार का खेल है ठाकुर जी का होना ही है युद्ध कौन रुकेगा ठाकुर का ठीक है युद्ध होने दे विदुर जी कैसे बाहर चले गए इसका प्रसंग तीस में हम बताएंगे उसको अपमान किया था दुर्योधन ने ऐसा अपमान किया वो पूछो मान लेकिन वैष्णवों का मान और अपमान दोनों ही बराबर है अपमान किया तो इसका बारे में बिदुर जी महाराज दुख नहीं पहुंचे विद्युजी महाराज को इस बात का दुख हुई कि जो खानदान उजारने जा रहा है इस बात का क्या होगा हमारा अपमान किया ठीक है कोई बात नहीं विद्युजी माधुपुरी को लेकर के खाने वाला था राजधन खाने वाला नहीं था राजधन नहीं खाते थे भिक्ख्या करके खाते थे माधुपुरी इसलिए इतना विशुद्ध बुद्धि किसका बिदुर जी का महा भागवत और पितामा भिषो को ये द्रौपदी जी ने एक प्रश्न किया उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया द्रौपदी ने द्रौपदी जी ने प्रश्न किए जी आप तो इतना उपदेश आप दे रहे हो इतना सुंदर धार्मिक उपदेश दे रहे हो सुनने का लायक है इतना उपदेश लेकिन जब हमारा अपमान हुआ था हमारा कापर उतर रहा था तब आप कहां थे पितामा विश्व सब झुका गया थोड़ा सा टाइम के लिए कहे बेटी का कहे बात ये है कि जिसका अन्न खाए ना तो चित्त जो है उसमें उसका प्रभाव पड़ता है जब महाभागवत है उसका तो हृदय नष्ट नहीं होने सकता बोला हम क्या करें उस चुप रहना पड़ा उस टाइम क्योंकि हमको भरोसा था ठाकुर जी है रखा करें हम कुछ भी करने जाए उधर ही आग जल जाएगा और हमारा प्रतिज्ञा पहले से ही जो बचपन में हम प्रतिज्ञा किया था ये जो कुरु वंश है इसी राजगद्दी का रक्षा के लिए हम हर हर हालत में प्रचेष्टा करें ये प्रतिज्ञा पहले से ही मेरा है ये दोनों चीज बहुत सारे व्याख्या है नहीं तो आदमी उल्टा समझेगा इतना विश्व जैसा महापुरुष होता ही नहीं इतना बड़ा महाभागवत तो विदुर तीर्था जब तक तीर्थ जाता करने के लिए चले गए थे और तीर्थो विष्णु तीर्थो को पर्यटन किए पूरा भारत और पर्यटन करते करते भगवान श्री कृष्ण जब धाम को चले गए तो मुनि मैत्रियोंनि मुनि जो है उद्धव जी जब उद्धव को भागवत तत्व का बारे में उपदेश दे रहा था कौन भगवान श्री कृष्णो तो मुनि भी उधर मौजूद थे और मुनि का ऊपर आदेश था कि आप भगवान श्री कृष्ण चले गए नित्य धाम बाद आएगा प्रसंग उस समय मुनि का ऊपर आदेश हुआ बिदुर जी आपका साथ मिलेंगे और बिदुर जी को यह तत्व ज्ञान देना जब भी बिदुर जी महा तत्व ज्ञान का कोई अभाव है नहीं फिर भी एक लीला है तो इस बात का पता था उद्धव जी को उद्धव जी का साथ बिदुर जी का प्रसंग आएगा तीसरा स्कंध में बड़ा भारी आनंद प्रसंग तो उद्धव जी महाराज बिदुर जी को बताएं आपको तत्वज्ञान उपदेश देने के लिए मैत्री जी अपेक्षा कर रहे हैं गंगा नदी का किनारे दू नद्याम दू नद्याम सर्गो नदी मैंने सूर्ध्नि गंगा वहां आप जाओ वहां तो विद्रह यात्रा मैत्राद मैत्रिया हस्तिनापुरम तया बाप्तो विविध से महाराज बहुत दिन बाद खबर मिला कि कुरुक्षेत्र तो का युद्ध समाप्त तो भये बहुत दिन हो गया और आत्म तीर्थ पर्यटन करते करते आत्मगति आत्मगति विषयक जो ज्ञान है वो मैत्री मुनि से प्राप्त कर लिया और अतः हस्तिनापुर को चले क्योंकि वो उसका मन में स्वाभाविक एक, एक, एक क्यूरोसिटी है एक कौतूहल है कि अभी हालत क्या है युद्ध तो हो गया अब देखने के लिए जाए सु, सुना तो है पूरा खानदान उजार गया फिर भी चल के देखे तो तत्व पर्यटन करने का बाद ऐसा है कि वो हस्तिनापुर को गए हस्तिनापुर को गए तो हस्तिनापुर में हल्ला मच गया कि बिदुर जी आए हैं बिदुर जी क्यों महाभागवत वैष्णव को तो प्यार करता है सारे आदमी तो बिदुर जी आए तो हल्ला मच गया वो बिदुर जी आए हो आओ आओ और जुधिष्ठिर महाराज को खबर मिला तो जुदे दौड़ लगाया कहा है ता, तातो तातो मतलब काका दौड़ के गया और चरण में गिरा रोते रोते उसको पकड़ के ले आए कहा चले गए इतना प्यार करते हैं आप कितना बार रखा किया जदु में जो आग लगाया था जदु में जो आग लगाया था दुर्जा, दुष्ट दुर्जोधन ने कली का अंश में उसका जन्म तो कौन बचाया था बिदुर जी तो बचाया था बिदुर जी बचाया था बिदू जी बार बार अब ये बिदुर जी आ गया तो जुधिशिर महाराज एकदम चरण में गिर कर एकदम रोते रोते रहे हम लोग को छोड़कर कहाँ चले गए आप बोल के लाया पैर धुलाया और उपवेशन करा के नाना धोने का बाद प्रसाद का बाद आसन में बैठाकर कर प्रश्न शुरू किया युद्ध श्री महाराज ने बोले हा जब आप चले गए आपका ही चरण छाया में हमारा पालन पोषण हुआ था क्योंकि पिताजी तो पहले ही गुजर गए आपका स्नेह आशीर्वाद से हमारा जिंदगी सही ढंग से अब आप हम लोगों को छोड़कर कहा चला गया ज्योतिषिमा रोते रोते बोल रहे ओपिस मरथो नो पक्खो छाया युष्मेता नो बिपद बीसा अग्नि बीस अग्ना देर मोचिता समात्रिका हमारा माताजी सहित हमारे जितना भाई है सबको बीस दान का समय में आग लगाने के समय में सारे समय आप ही तो बचा था और आप जब तीर्थाटन करने के लिए चले गए तो समय कैसे गुजा कैसे आप पर्यटन किए भले कया वृत्तावर्तितम बस्चरदी क्षतिमंडलम तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानि सेविता नहीं हूतले ये भूमंडल का जो विष्णु तीर्थ है तीर्थ है जितना सारे विष्णु तीर्थ है विष्णु तीर्थों का सेवन करने के लिए तीर्थों का विष्णु तीर्थों का सेवन करने के लिए विदुर जी चले गए थे और ये इस समय आप कैसे आपका गुजारा हुआ करता था कैसे क्या खाते थे कैसे चलते थे कैसा आपका रहन सहन कैसा है? ये और उसके बाद एक बड़ा सुंदर बात बोले वो भक्त समाज को भक्त समाज है जिंदगी भर याद रखे वो याद रखने के वाला बात है मुखस्त करके रखना है बोले वैष्णव लोग जुधिष्ठिर महाराज बोले आप तीर्थ करने के लिए चले गए तीर्थ करने का तो आपका कोई दरकार ही नहीं आप स्वयं तीर्थ है गुरु वैष्णव जो है विशुद्ध है वो तो तीर्थाट्रन करते रहते ऐसे शिक्षा देने के लिए ऐसा तो स्वयं तीर्थ है इसलिए जुधिष्ठिर महाराज ने बताया तीर्थी तो भूता स्वयं प्रभु स्वयं विभो प्रभो विभो विभूति है तो विभु है इसलिए विभु विभो बोलने से ठीक है भवदिधा भगवता तीर्थी भूता स्वयं विभु तीर्थी कु तीर्थानी शांतस्ते न गावृत गुरु वैष्णव का हृदय में ठाकुर जी रहते हैं आपका भी हृदय में है बोले हमारा हृदय में नहीं। आपका भी हृदय में है सबका हृदय में है इसी बात का उस, उत्तर देने के लिए बोला था उस दिन हम उत्तर देंगे अभी उत्तर देंगे भक्तिर हृदय सदा गोविंद विश्राम इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि हमारा हृदय में गोविंद नहीं वो जरूर है लेकिन आपका हृदय में रहना और एक शुद्ध गुरु वैष्णव का हृदय में रहना दोनों में फर्क है पर कैसे एक एक्टिव रूप में रहना एक पैसिव रूप में रहना हैं जैसे जैसे जैसे सब जीवात्मा है सबका कार्य में भगवान है लेकिन उस बारे में उसको कोई पता ही नहीं उसको जानकारी नहीं है ठाकुर जी को प्राप्त करके आप ठाकुर जी को प्राप्त करोगे करोगे ना हम बोला झूठा बोल रहे हैं ठाकुर जी को प्राप्त करके ही बैठे हुए सब जीव ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठे हुए हैं ठाकुर जी को क्या प्राप्त करेगा जस्ट टू रियलाइज इट भजन में उतारो भजन करते करते अनुभव में उतारो बस हो गया ठाकुर जी को प्राप्त करके तो बैठे हो ठाकुर जी तो है अंदर में बस उसका अनुभव करो करने से हो जाएगा लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है अनुभव नहीं सब ढूंढते रहते हैं इस बात का हमारा ये जो ध्रुव महाराज बोले काचम विचिन दिव्य प्राप्तवान ये सुंदर पुसंगा है जब ठाकुर जी आ गए सामने धू वहां रोते रोते बोले ठाकुर जी हम इतना दिन तो शीशे का टुकड़ा ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते अचानक एक तो हीरा मिल गया काचन काचन विचिन्न नम प्राप्तवान तम प्राप्तवान स्वामीन बरम न जाचे हे स्वामी हमको और बर का जरूरी नहीं है हम बर देखे बर देखे आपका बर देखे क्या करे हमें बर का जरूरी नहीं हो गया मिट गया हमारा सा बोलो ना हो तो होगा नहीं आपको लेना ही पड़ेगा इस बात का प्रसंग आएगा ध्रुव ध्रुव महाराज का बड़ा जल्दी आगे जाना पड़ेगा हमारा प्रो टेंशन हो रहा है अपना तो कोई टेंशन है नहीं ठाकुर जी की कथा ठीक से हो ये मेरा इच्छा एक बड़ा सेवा है तो जो भक्तों लोगों का हृदय में ठाकुर जी का रहना और साधारण आदमी का है में ठाकुर जी का रहना इसमें फर्क है और शास्त्रों में बोला है भक्तों का मुख में ठाकुर जी स्वयं खाता है लिखा है बहुत प्रसंग है और कई जगह ऐसा है हमारा भक्त लोग जो है हमारा भक्त लोग हमारा माथिक हमारा माथिक पूज्य है यथा ही अहम ये लोग जैसा हम जैसा पूज्य है वो लोग ऐसा ही पूज्य है कम नहीं ऐसा बहुत सारे प्रसंग है और गुरुजी का भी जो अष्टकमत है साक्षात हरित्य न समस्त शास्त्री इत्यादि पढ़ते हो इसमें प्रियते ठाकुर जी का प्रिय एकदम अत्यंत प्रिय इस विचार से शब्दों का माने लेना चाहिए जो भी है भगविदा भगवता तीर्थभूत स्वयं विभो आपका मापीक जो महापुरुष है वो तो स्वयं ही एक बड़ा तीर्थ है और वो तीर्थ ही कुरवंत तीर्था ने जितना सारे तीर्थ है तीर्थों मलिन हो जाता तीर्थो मलिन होता ना सारे तीर्थ जो है विशेष करके आज की जमाने में सारे तीर्थ मलिन हो जाते क्यों पखंडी पापी लोग जाके तीर्थों में बासा करता है और वहां जाके उतना सारे पाप करे अपराध करे उप करके दूषित कर देता है जितना सारे तीर्थ तीर्थ है जितना सारे तीर्थ तीर जितना सारे सारे दूषित कर देता है अब उपाय नहीं है पखंडी लोग तो वो क्या करे वहां जाके वो सुविधा मिलता है दान दक्षिणा मिलता है वहां जाओ अत्याचार करो सब करो वहां रहता है और सच्चा संत को आपको पता ही नहीं है कहाँ है क्या कर रहे हैं ऐसा करते करते और गंगा जी जब गंगा जी जब धरती पे आई गंगा जी का पहला क्वेश्चन ठाकुर जी, हाँ जी हमको हमको तो धरती पर भेज रहे हम पति तो बाबनी गंगा हमसे सब पापी पखंडी आके हम हमारा ऊपर पाप को धोए हम भले कहा जाए ठाकुर जी को पहला क्वेश्चन हम कहा जाए अब आपको भेज रहे उधर बोले आपको चिंता नहीं है आपको पवित्र करने वाला साधु संत आप में नहा पवित्र संत वो के फिर आपको रिचार्ज करेगा रिचार्ज ना आप रिचार्ज करते जैसा इंस्ट्रूमेंट है सबको इलेक्ट्रॉनिक्स उसको रिचार्ज कर रिचार्ज में बैठा दिया वो रिचार्ज होता है सारे रिचार्ज रिचार्जो तत्व का जो महिमा है तथो का जो पावर है वो धीरे धीरे कमती होते कमती हो, हो रहा हो जा और तीर्थी कुरवंती तीर्था ने शांत न गदाभृता गदा मतलब गदाधारी भगवान गदाधारी भगवान जो है वो स्वयं संत महात्मा का हृदय में रहते हुए प्रकट विहार हृदय में और वो लोग जब तीर्थो वो लोग जब तीर्थ प्रजटन करते हैं वो लोग जब तीर्थ प्रजटन करते हैं तो तीर्थों का महिमा द्गुना बढ़ जाता है नहीं तो नरोत्तम ठाकुर जी ने बोला है तीर्थ यात्रा परिश्रम सकली मनिर्भ्रम हैं? सकली मनिर्भ्रम न ऐसा बताए सर्व सिद्धि गोविंद चरण तीर्थ यात्रा मन की भ्रम है ये आपका लिए क्योंकि तीर्थों का मतलब ही है वहां साधु संघ करे तीर्थों का तीर्थ पर्यटन करने का मतलब है वहां अगर साधु नहीं मिले हरी कथा नहीं सुने साधु संग नहीं के तो तीर्थ किस बात की क्या करोगे वहां जाके तीर्थों का तो महिमा आपका हृदय में नहीं आए तीर्थों का महिमा आपका सामने नहीं आने वाला ना तो ऐसा ही है आप ये जो विदुर जी है इसका एक पुराना कहानी है कौन है साक्षातरा जी महाराज साक्षात महाराज कैसे हुआ तो फिर दिया मांडव पर ऋषि मांडव पर ऋषि को पानिशमेंट शास्त्री दे, देने के लिए ऊपर ऊपर गए शास्त्री देने के लिए मांडव ऋषि बोले तमाम पूरा जिंदगी हमने भगवान का भजन किया हमारा भाई ये शास्त्र क्यों दे रहे है? हमको क्यों मिला यह शस्ती हमको क्यों मिला सूलों का ऊपर सूलों का ऊपर हमको चढ़ाया गया किसलिए क्या कारण है बोले आप बचपन में एक ग्रोस होवर ग्रोस होवर और गंगा फरी जो उड़ते हैं ना घासों पे उसको एक को पकड़ के नीचे आप जो सलाह है काठी जो है घुसाया इसका ये जो कर, ये जो कष्ट दिया प्राणी को इसलिए आपको ये शास्त्र मिला तो उस टाइम में मांडव पर ऐसी बड़ा भारी गुस्सा हो गया वो क्या हम तो उस समय में बच्चा था कुछ हमको पता नहीं था बच्चा है हमको कोई होश नहीं था तो हम, हम हमारा क्या कसूर है हम तो बच्चा था तो एकदम साफ दे दिया अला जाओ सौ, सौ साल तक आपको धरती पे जाना पड़ेगा शुद्र जोनी प्राप्त करके रहना पड़ेगा जाओ शुद्रोतम एक सौ साल तक तो तब से नियम हो गया कि जब बच्चा है मासूम उसका कोई पाप अब काउंट नहीं किया जाए तब से नियम हो गया पहले नियम था जो भी पाप करे सबका पाप लेकिन बाद में नियम चालू हुआ था एमेंडमेंट हुआ था कि बच्चा जो है मासूम उसका कोई पता नहीं वो बच्चा का कोई नहीं शुद्ध भक्ति के बारे में क्या उदाहरण दिया प्रभुपात जी काल हम चर्चा करेंगे सुंदर ये जो है तो तीर्थ पर्यटन करने कर गया अभी ये तो प्रश्नोत्तर हो रहा है इसके बाद उत्तर आया जुधिष्ठिर वाचो जुधिष्ठिर ये सब उत्तर दिया और ये जो सौ साल तक मांडव मुनि का ओ हिशाब लगा तो बिदुर जी महाराज धरती पर ये जो बिदुर जी महाराज अर्थात जमराज जी महाराज धरती पर आए और बिदुर जी महाराज का रूप पे हम्म इधर आपका विचरण करते रहे अभिभ्रत अर्जुमा दंडम और कौन है पितृलोक का जो लीडर है सबसे बड़ा उसका नाम अर्जुमा तो योमराज जी जो अब सौ साल के लिए नीचे गए तो आप प्रश्न आता है योमराज का काम कौन समझेगा जुमराज का काम तो युमराज जी समझले और तो कोई है नहीं तो यहां अर्जुमा जी और जुमा जो है और जुमा जी को 100 साल के लिए ये देखभाल करने के लिए उधर जुमा दिया गया इधर ऐसा करते करते क्या है तो बिदुजी महाराज ऐसा प्रसंग आता है अब जो एकदम गुप्त प्रसंग है किसने जोध किस लिए बिदु जी महाराज तीर्थ प्रचरन के बाद ये जो हस्तिनापुर में आए इसका पीछे रहस्य क्या है रहस्य क्या है ये रहस्य है इसलिए कि भैया जो धीतुराष्ट्र है धीतराष्ट्र इतना अन्याय किया अंधा धीतराष्ट्र है तो धीतराष्ट्र क्या अंधा है तो धीतुराष्ट्र जी का धितोराष्ट्र जी का जो अं। अंधापन है धितोराश्र जी हृदय में अंधा है धितोराष्ट्र अगर आंखों में अंध है तो कोई बड़ा बात नहीं धित अगर अंधा है आंखों पे तो बड़ा बात नहीं लेकिन अंधा है क्या हृदय हृदय में अंध है जब कोई आदमी हृदय में अंध हो जाता ये आंखों किस काम का हृदय अंध हो गया तो इस बात किस काम का है कोई काम का नहीं तो इसलिए ये अंध धितष्ट्र को बचाने के लिए और हस्तिनापुर का ऊपर कृपा करने के लिए बिदु जी महाराज पधारे और बिदु जी महाराज आके वो अंधधितुराष्ट्र जिस घर में रहते थे अंधधितुराष्ट्र राजप्रसाद में क्योंकि 100 संतान 100 संतान मारे गए इसके बाद पांच पांडव जो है उसको उठा के उठाके दादा जी आप ऐसा है जो ता तो आप कहाँ रहोगे धितो राष्ट्रो को पकड़ के ले आए गांधारी माँ धितो राष्ट्र दोनों को लेके अपना जो राजमहल है उसमें एकदम खास कमरे में सुंदर रखा सुंदर कृपा करके और बड़ा भारी उसका सेवा पूजा की सेवा की रोज सुबह में गांधारी माता और अंधिताष्ट्रो को दंडवत करने प्रणाम करने के लिए रोज रोज जाते थे नियम है अब बिदुर जी महाराज अभी उस घर में गए अब जब पता चला कि बिदुर जी आ गए बहुत सारे बातचीत हुआ होने का बाद बिदुर जी महाराज पूछना शुरू कर दिए जो पहले हम आपको कितना सारे कितना सारे विचार आप हमको पूछे जी इस समस्या है या क्या करें तो हम इसका उत्तर दिया एक भी बात अब माना कितना सारे हम आपको उपदेश दिए सारे मंत्रणा किया ना मंत्र मंत्री था उपदेश दिया तो किसी एक बात को भी अब माना नहीं सुनते रह गए लेकिन माना नहीं अब आज देखो हालत क्या है देखा अवस्था और इसी अवस्था आपका जीने का इच्छा तो बहुत बड़ा है इतना उम्र बढ़ गया मरने का समय आ गया फिर भी आप जीने का इच्छा बहुत है आपका आपको आपको शर्म नहीं आता हृदय में जी ये पांच पांडवों को इसका खानदान को मिटाने के लिए कितना कष्ट कितना आप अनुमोदन किया अनुमोदन किया ना आप ही आप ही ने तो किया था अब उसी पांच पांडवों का घर में आप रह रहे हो आप भोजन कर रहे हो आराम से रह रहे हो कोई बात नहीं चिंता बोल रहे हैं, देखो अहो महींतोजीवी ताशा जया भवानो आपका जीने का इच्छा जो है जीने का जो जी इच्छा है उसको हम सलामत देते हैं बड़ा भारी आपका जीने का इच्छा शरण नहीं आते आपका अहो महींतो जीवित आशा जया भवानो भीमापर्जितम पिंडम आदत्य गृहपालवत जो भीम को युद्ध होने का बाद भी नाटक किया वो भीम इधर आजा रोते रोते आलिंगन करे थोड़ा कृष्ण बोला मत जाओ मार डालेगा बोले मारेगा बोला हाँ और नाटक है तो लोहे का भीम जो है उसको आगे कर दिया कृष्ण भगवान इशारा किया लोहे का भीम आगे कर लोहे का भीम को ऐसा आलिंगन किया चूर चूर कर दिया बोले देखा भीम को ही मार डालता इतना प्रतिहिंसा है जब तक वास्तव साधु संघ ना हो किसी का हृदय से हिंसा वृत्ति जाने वाला नहीं है मत्सरता हिंसा किसी भी हालत से जाने वाला नहीं एक शुद्ध साधु का संग हो जाए तो पता चले साधु गुरु वैष्णव का सौंदर्य दर्शन हुए तब संभव है तो भीमापर्जितम पिंडम आदत्य गृह जैसे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाला, डाला जाता है डेली भीम दत्तो बचे भीम अपवर्जितम भीपवर्जितम पिंडम आदत्त गिहो बाल बत इस घर में आप खा रहे हो भोजन कर रहे हो आपको जीने का बड़ा इच्छा हो रहा है शरम नहीं आ रहा है ऐसा करके जो बुरा धक्का लगाया संतों का बाणी तो महान है ना संतो का बाणी संतो एव अश्व छिन्नती मनोव्यासंगम उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी, उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी, संत महात्मा बक्का संत महात्मा है तो वो क्या करे समाज का जो बंधन है जो कष्ट में कष्ट में गिरे हुए हैं वो सब बंधन को काट कर फेंक देते हैं मुक्त कर देता है यही बात है संत एव अस्वचिन अत दुस्संगम उत्सिज सत्सु बुद्धिमा। तो सजेत बुद्धिमान अथ दुसंगम उत्सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान क्यों संत मनो मनोव्यासंगम उक्ति भी। जितना सारे व्यासन हैं दुर्व्यसन हैं सबका जो बंधन है एक एक करके गांठ हमने पहले भी बहुत चर्चा किया सबका हृदय में बंधन है अहमिता ममता ये सब जो है अविद्या स्मिता सब बंधन है इसको एक एक करके उसका गांठ को भागवत कथा सुनते सुन काटो नहीं काटोगी तो होएगा नहीं कुछ काटो काटते फेंको मुक्त तो हो जाओ हैं? जैसे एक वृक्ष है वृक्ष जड़ से इतना चिपक के रहता है कि को कोई झड़ है कुछ आए पानी आए तो इतना उसका जो जड़ है इतना नीचे पे गया तो उसको उखाड़ के फेंकना मुश्किल है कि जो जड़ है ना जितना सारे समाज का आदमी समाज का आदमी ये सब जितना सारे है इस उसका जो विषय का जो चिंतन है वो चिंतन करते करते वो जो, वो जो उसका जो जड़ है इतना नीचे तक गया उसको उखाड़ के फेंकना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं कैसे फेंके नीचे से उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा अब फेंके कैसे ऐसा जबरदस्त बंधन है।, है और संत महात्मा लोग क्या करते हैं प्रवचन करते करते करते करते उसको ऐसा हालत बना दे कि जड़ से अलगा होके रहे संसार में है कहां जाए बेचारा संसार में लेकिन लूजली अटैच अलगा होकर रहा हल्का जब भी समय ठाकुर जी बुलाए चले जाए एक उदाहरण दे दे बहुत सुंदर लगे प्रोपाल कहते थे ये समाज का आदमी कैसा है बोले अपना नंगोर को नंगोर है ना एंकोर इसको उठाते नहीं राजी नहीं एक दफे एक बरात एक दफे एक बरात जा रहा है बड़ा बड़ी नौका नौका है किस्ती है बड़ा किस्ती में सब रात का टाइम चढ़ के बैठ गया और जो बोटमैन है जो माझी है, है उसको बोले ए जल्दी चलाओ 12 बजे तक शादी का टाइम है बोले महाराज अब चिंता मत करो सो जाओ आप हम 12 बजे पहुंचा देंगे बोल के सब, सब नशा भी किया था गांव का आदमी कोई चरस कोई भांग कोई हैं, ऐसा करके सब नशा भी किया और सारे नौ किसी में बैठ गया बैठ के झूमने लगे नौका जा रहा है और सुबह हो गया सुबह जब, जब हो गया सब आखिर बोला सुबह हो गया कैसा बोले बोटमैन को मारने गया और क्या हुआ बोले हम क्या करें हम तो चक्कू चलाते रहे हैया हैया हैया हम तो चक्कू चलाया चक्कू चला तो गया नहीं क्यों बोले महाराज वो जो, जो एंकर है लोहे का एंकर नीचे से गड़ा था उसको उठाया नहीं था अब पूरा रात चक्कू मारते चला लेकिन फायदा नहीं हुआ कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ ऐसा संसार का जो आदमी है सारी चक्ू चला रहे हम भजन कर रहे भजन कैसे कर रहे हो है? भजन करने के पहले उठाओ तो सही उठाया नहीं ऐसा है जो ये जो विदुर जी महाराज पहुंचे तो विदुर जी महाराज क्या की बोले जो बात अभी अभी बताया संत एव स्वच्छिन नंदी उक्ति क्यों सत्संग करे बोले शास्त्र में बोला अतः बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे वास्तव साधु संघ करे जिसके द्वारा वो चले जाए जगत से भी चले जाए बामुन जी महाराज जगत से चले गए लेकिन उसका बानी जो है अभी गूंजते रहते हैं आह कितना बड़ा महात्मा चले गए तो चले गए महात्मा तो चले गए लेकिन उसका वाणी दिल में गुंजित होते रहता है कैसा सुंदर है तो संतो एवं स्वच्छी मन व्यासंगम उत हमारे भी जिंदगी में ऐसा हुआ पांच साल से कोई पांच साल से दो साल से तीन साल से हरिकथा सुनते रहे लेकिन शैम बाबा को, को पता नहीं देखा ही नहीं अभी हुआ था वो ये तुम्हारा ये सारा पुलिस आपका मास है नमय थी तुगार, एक इंजीनियर है वो सुंदर लड़का पांच साल से हरी कथा सुन रहे वो श्याम बाबा को ने, देखा ही नहीं जब उस दिन देखा बोले ये सैम बाबा अरे आनंद होके आया बहुत अच्छा अभी है जो भी ऐसा ही है तो मेरा कोई इसमें तो मेरा कोई बहादुर मेरा कोई तो इसमें कोई क्रेडिट नहीं है कि जो बानी है गुरु वर्ग का है प्रोपा जी का है वो सुन के अगर उसका मंगल हुआ उसमें हमारा क्या लेना जाता हमारा कोई अभिमान भी नहीं कुछ नहीं है ठाकुर जी का तो कथा ठाकुर जी सुनाये ठाकुर जी सुने शास्त्रों में तो यही विचार है ना पिया प्रेम मत्त तो कोरे मत तो कोरी मोरे सुनो निजो गुणगान हमको आप पियाओ प्रेम पेजूस पीजूस अमृत को पिलाओ अब पिला के जब हमारा बहुत भरपूर अमृत हम पी लेंगे उसके बाद हम बोलते रहेंगे पिया या प्रेम मतलब प्रेम को पिलाओ हमको ठाकुर जी और पिला के खूब अपना कथा आप ही सुनो ठाकुर जी का कथा ठाकुर जी खुद बोले और खुद ही सुने जैसे राय रामानंद और महाप्रभु के सद में राय मुख्य वक्ता स्वयं गौर राय राय महाशाय जो राय रामानंद जी इतना सारे प्रवचन कर रहे है तो कौन कर रहे है? उधर लिखा हो शास्त्र में राय मुखे वत का स्वय, स्वयं गौर रवान पे गौराग महापो स्वयं स्वयं प्रश्न कर रहे स्वयं उत्तर दे रहे राय महास इस बात को स्पष्ट किया हम जंत्र हैं हम जंत्र हैं अब जंत्री हो जंत्रों को चला रहे हैं ऐसा करके जब फट जय का बड़ा भारी करा प्रवचन दिया कौन बिदुल जी महाराज तब आगे चल के उसका बुद्धि थोड़ा बहुत अकल आया जब अकल आया तो बोले इतना फटकार दिया इतना आपको शर्म नहीं है यहां बैठे हो आपका मौत पीछे मौत खड़ा है आपको मालूम नहीं है देखो पीछे मौत है खड़ा अभी भी आप इधर आराम करके बैठे हुए हैं? शर्म नहीं है पांच पांडवों को कितना मरने का कोशिश किया उसका जमीन जायदाद राजधानी कुछ नहीं दिया अधर्म किया हमको आप पूछे विदुर क्या करना चाहिए अभी राम ने तो सब बोला हमने क्या कुसर किया सब तो बोला राजन ऐसा करने से सही धर्म होगा आप माना था मेरे बात को नहीं माने विदुर जी महाराज पूरा जिंदगी में जितना उपदेश दिया था किसको जुधिष्ठिर महाराज को वो एक किताब बन के रह गया अनंत काल रहेगा तथा बैदरिकम उसका नाम क्या बोईदुर बदन थी बोध रिकम अर्था बिदु जी महाराज जी उपदेश दिया एक किताब बन के रह गया इतना सुंदर है बिदुजी महाराज का उपदेश तब आगे चल के इतना जब बोला तब क्या बोले धीरे धीरे वो तैयारी हुआ सुबह के टाइम में अरुणोदयले किसी को बिना बुलाए राजधानी से अंधा है फिर भी निकाल पड़ा फिर भी निकाल पड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा पीछे दर्जा से सामने दर्जा से जाए तो वो पकड़ लेगा पीछे दर्जा से पूरा हिमालय का ओर उत्तर दिशा का ओर उत्तर दिशा का ओर चल पड़े गांधारी मैया भी पीछा पीछा की और जाते जाते पूरा हिमालय का जो हिमालय के जो स्थान हैं, और हरिद्वार छोड़ के लक्ष्मण झूला राम झूला वो जो है आगे फिर उसका आगे सहस्त्रधारा धारा वहां जाके बैठ गया कैसे एक सो कुटिया बनाए फूस पाता का फूस पाता जान हो फूस पत्ता सब देखे कुटिया बनाए और कुटिया में बैठ के भजन शुरू किया दुर जी महाराज पीछे पीछे चलते रहे कई उल्टा रास्ता तो नहीं जा रहा है तुम देखे थोड़ा गाइड करें पीछे पीछे चलते रहे और वहां जाके क्या की धित कुटिया बनाया कुटिया का अंदर बैठ गया और बिदुर जी महाराज का उपदेश है गुरु गुरु कौन है अंदर ध्वतराष्ट्र जो भजन शुरू किया गुरु कौन है कौन है गुरु बिदुर जी महाराज जी महाराज गुरु है तो बिदुर जी महाराज जिसका गुरु है उसका भजन तो हो ही होगा तो बैठा दिया भजन करते करते शरीर के अंदर में जो अग्नि है जो मूलाधार है सब आस्ते आस्ते अग्नि को इकट्ठा करके धीरे धीरे चढ़ाया चढ़ाते चढ़ाते बहुत सात दिन का अंदर मस्तक ब्रह्मण्ड भेद करके अग्नि प्रज्वलित हो गया और महाराज अंधित राष्ट्र का शरीर जल के खाक हो गया और कुटिया का सही कुटिया भी जल गया इतने में आ, आ, जो गांधारी मैया जा रहा है तो पति व्रता वो भी उसमें अपना शरीर को छोड़ दे विदुर जी महाराज दूर से देखा तो ऊपर से ऐसा किया प्रसन्न हुआ ठाकुर जी जा इसका गति अच्छा अंतिम में जो भी है ऐसा करके तो जो है धीरे धीरे इधर एक बात हुआ ये तो रात को ही चले गए रात को ही चले गए थे जिस दिन का बात हम पहले बोला अब तो सात दिन हो गया भजन किया वो तो बहुत जब चले गए उसी दिन नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट डे क्या हुआ जब युदिश महाराज जी दंडवत करने के लिए सुबह के टाइम में घुसा घर में या घुस के दिखा कोई नहीं है? कोई नहीं ना धीतराष्ट्र जी है ना गांधारी मैया है कोई नहीं तो रोना शुरू कर दिए फूट फूट के, भारी हम जैसा पाखंडी है हम इतना कष्ट दिया कोई कष्ट नहीं दिया लेकिन वैष्णव है ना ऐसा विनम्रभाव है जरूर हमने कोई कष्ट दिया होगा नहीं तो हमारा इतना हमारा इधर सब छोड़ के कहां चले गए कहा चले गए रोना शुरू कर दिया इतना रोया इतना रोया मत पूछो विषन्न हो गए कि जरूर हमारा व्यवहार से हमारा आचरण से हमारा व्यवहार से रुष्ट होकर हमको छोड़कर चले गए और शायद गंगा तो निकट है गंगा तो गंगा जी का किनारे ही हस्तिनापुर जो गए हुए हैं वो जानते हैं शायद गंगा में जाके छलंग लगाए ये हम जिम्मेदारी हमारा लिए हम आदर नहीं किया बहुत आदर किया फिर वैसा है ना शायद हम गलती किया ऐसा करते करते क्या किया इतना रोया इतना रोया रोते रोते पागल हो गया उस में, उस समय में क्या हुआ उसी समय में क्या हुआ ऊपर से नारद जी आ गया नारद जी आ गया ऊपर से नारद जी आके जब नाराज जी आए तो धीतराष्ट्र जी महाराज वंदना किया रोते रहे बोले महाराज हुआ क्या आप रोते क्यों हो क्या हुआ क्या सब जानते हैं फिर भी पूछा क्या हुआ रोते क्यों हो राजन बोले और मत पूछो ऐसा हुआ हमको छोड़ के हम पखंडी हमको छोड़ के चला गया पितिब्ब जो है हमको छोड़ के चला गया अब कहा गिरा होगा हम छोड़ के उसका कोई नहीं है सहारा आंखों में देखता भी नहीं है माता जी भी पट्टी बन के रखी और कहा गया गंगा में छलंग लगाया कि क्या हुआ अब उफ रोना शुरू कर दिया तो दारद जी महाराज बोले राजन रोना धोना बंद करो अलो महाराज रोना धोना बंद करे तुम क्या सोचते हो तुम सोचते हो कि तुम रक्षा करने वाला तुम हो नारद जी महाराज पूछे आंखों में देखता नहीं फलाना है फलाना है क्या तुम रखा करने वाला हो है इस दुनिया में कौन किसी को रखा करता है बोलो स्वामी स्त्री को रखा करता है स्वामी स्त्री स्त्री स्वामी को कौन किसको को रखा करता है जब का बारी आए तब चल दिए जब का बारी आए जब जब जब जिसका बारी आए तो चल दिए ना हमारा गुरुवर्ग ने एक सुंदर उदाहरण देता है प्रोपा ने बोला भले ट्रेन की कमरा एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन में हम भी बैठे हुए आप भी बैठे हुए आप आपका टिकट है टू पाटना मेरा टिकट है आपको तो टू हावड़ा अजब पाटना और रास्ते में दिल्ली से चढ़ा बड़ा भारी प्रेम हो गया खाना लेना देना बहुत सूख की बातें और मानो की ये बारह घंटा चौदह घंटा में इतना दोस्ती हो गया को चले जाए तो बड़ा दुख होता है महाराज फोन ले लेते हैं ठिकाना ले लेते हैं सब और बात हुआ जब पटना आ गया पटना वाले को उतरना पड़ेगा और आपका जो हावड़ा आ जाएगा उतर जाओगे ऐसा ही जीवन यात्रा है यात्रा है जो जीवन यात्रा अब यात्रा में हो जब आपका बारी आए तो आप उतर जाओ आपका हो गया टिकट खत्म पटना तक टिकट है जिसका टिकट जब खत्म हो जाए वो निकल ट्रेन का यात्री ये जिंदगी को ऐसा करके समझो तो इसमें कभी दुख नहीं आएगा यही समझो उसका टाइम हुआ हो चला गया रोने धोने का क्या चक्कर है क्यों तो ऐसा ही ये नारद जी महाराज ज्योतिषी महाराज को रोना धोना बंद करो तुम क्या सोचते हो आंखों में नहीं देखता है कि हम हम हम छोड़ के कौन है उसका सहारा कोई नहीं है कहां गया होगा रुको कौन किसको सहारा है किसका सहारा है कौन सब अपना ठाकुर जी है ठाकुर जी है ना एक उदाहरण दे दे बस जंगल में इतना सारे पाछी, पा, पास इतना सारे पंछी है इतना सारे जानवर है कौन खाना देता है, है? तू सिदास जी भी ऐसा बोला न अजगर ना करे चक्री नौकरी पंछी ना करे काम सबकी दाता राम राम सब खिला रहे बोलो एक छोटा सा पंछी है चातक बोलता है बांग्ला में वो ऊपर से पानी गिरेगा तब उसको पान करे इतना पानी है जगत में तेरा पानी का कमी है क्या सात समुंदर है इतना नदी है फिल्टर पानी चाहिए वो भी दे देंगे लेकिन वो नहीं पिए कौन सी पानी चाहिए ऊपर से ठाकुर जी टप करके फेंके और पानी को फटीक जल फटीक जल बोल के चिल्लाते रहते हैं छोटा सा पाठी आप सोचो हैरान की बात है वो पाची देखने में इतना है और उसका मुंह कैसा है उसका अपार कैसा है इतना उसमें ठाकुर जी एकदम मुख पे पानी देता है तो ठाकुर जी के कितना कोरोना है सबका पालन पोषण कौन करे ठाकुर जी करे जी करे ना ठाकुर जी तो करे। बड़े हमने देखा स्टेशन स्टेशन पे, स्टेशन पे एक दफे हम खड़ा है खड़गपुर स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए खड़गपुर स्टेशन पे हम खड़ा हुआ बहुत दिन पहले का आज से तीस साल होगा तीस बत्तीस साल अब हम खड़ा हुआ है अब देखा एक एक मैया अपना दूध पीता बच्चा को एक चाय खरीदा चाय का दुकान से और जो पावरोटी है पावरोटी जानते हो पायरोटी को चाय में भिगाया भिगा उसको एकदम पेस्ट किया पर के बच्चा का मुख में दे रहा है हम देखे हमारा आंसू आ गया तो बच्चा तो दूध पीता बच्चा है अब क्या करे गरीब है उसको पिला रहा है खिला रहा है। हम तब विचार किया देखो जिसका जो तकदीर है वही मिलेगा अब हमने अपना जिंदगी में देखा वो तो आईआईटी आई खड़गपुर में जाते थे तब उस समय में देखा यह और एक दफे देखा एक कंपनी का बड़ा डायरेक्टर है खोखा बाबू उसका नाम है फॉरन में जाते रहते हैं एक मेडिसिन कंपनी का बड़ा डायरेक्टर है उसका घर में आलिपुर में उसका घर है कलकत्ता उसका घर में छ सात कुत्ता है छ सात कुत्ता और छह सात कुत्ता फॉरेन का कुत्ता है एक एक कुत्ता के लिए एक एक कमरा है एक कुत्ता दस डिग्री में ठीक रहेगा दस डिग्री टेंपरेचर, उसका लिए एसी है दस डिग्री मेंटेन कर रहा है एक कुत्ता पांच डिग्री एक टुकड़ा एक कुत्ता अठारह डिग्री में ठीक रहे ऐसा करके कंडीशन है रूम और खाना पीना उसके लिए ट्रेनर मास्टर है तंखा दे हम सोचते रह गए भाई उसका लिए मालिश है कैसे वो वायल को लगाए नहा उसका लिए आदमी है सब ना सब हाँ है हम बोला ठाकुर जी हैरान की बात है एक बच्चा को एक, एक आदमी को नहीं मिलता इतना भोग है इतना जो केयर है कुत्ता को मिल रहा है हमारा ऐसा ही दुनिया है तो कुत्ता का तकदीर में ऐसा ही है ये कुत्ता का तकदीर ही ऐसा है उसको ये उसको इसका घर में आना है और इतना सारे एंजॉयमेंट करना है खाना पीना भोजन मेडिसिन आदि सब इसका तकदीर में लिखा और एक घटना पैतीस साल का पहले का हम एक दिन बड़ा बाजार में किस कारण गया तो वहां हमारा गुजराती दोस्त है उसका एक पिताजी कह रहे कि बाबू देखो क्या अखबार में क्या आया न्यूज क्या न्यूज आया बोले पढ़ के तो देखो पढ़ के देखे इंग्लैंड का एक सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वो क्या किया उसका कोई रिलेशन नहीं है रिलेशन मतलब किसी का साथ कोई रिश्ता नहीं है उन्होंने उसका करोड़ों करोड़ों संपत्ति सबसे बड़ा धनी है। उन्होंने अपना जितना सारे संपत्ति है एक अपना पेट डॉग कुत्ता का नाम पे लिख दिया कुत्ता का नाम पे लिख दिया नवीन जी महाराज नवीन जी जो है नवीन आर मोदी उसका नाम है नवीन जी कह रहे हैं कि देखो बाबू क्या बात है कुत्ता का नाम पे इतना करोड़ों करोड़ संपत्ति लिख दिया हमारे महाराज इसमें गलती क्या है जिसने कुत्ता का नाम पे इतना बड़ा जायदाद लिख दिया है हम बोला नवीन जी ये तो आश्चर्य नहीं हमको ये आश्चर्य लग रहा है हमको तो इस बात का आश्चर्य लग रहा है जिन्होंने कुत्ता का नाम पे इतना बड़ा जायदाद संपत्ति लिख दिया ना जाने वो कितना बड़ा कुत्ता वो कितना बड़ा कुत्ता खो सबसे बड़ा कुत्ता तो वो है जो कुत्ता का नाम पे लिख दिया कोई यार एप्लीकेशन नहीं मिला कितना सारे धन सम्पत्ति देने का वो सबसे बड़ा कुत्ता मैंने हो सकता कि पहले जन्म में ये कुत्ता था ये मालिक था ये दिया था उसका फल चुका रहा है जा ऐसा है कि दुनिया अजब है तो नारदी महाराज बोले महाराज मत रोना धोना बंद करो कोई किसी का रक्षा करने वाला नहीं है ये तो कहने का बात कह देते हैं असली बात तो ये है कि कोई किसी का रक्षा करने वाला है नहीं जब जुधिष्ठिर महाराज रोए ना नाहंग वेदो गति पित्रो भवान कौ गितो गत, अम्बावा हतो पुत्रवार कता चौ तपस्सिनी तपस्विनी गांधारी मां वो कहा चली गई और नाहं वेद गतिम पिता माता दो है ना इसलिए दिवचन यूज किया नाहं वेद गतिम भगवान क गतोवितो तो दिवचन है इसलिए गतोवितो तो अम्बावा हतो पुत्र क गता तपस्विनी तपस्विनी मैया गंधारी कहां चलेगी ऐसा करके रोए उसका नारद जी बोला मां कंचनो सुचो राजन जगदीश्वर जगदीश्वर बसम जगत मां कंचनो सुचो राजन जगदीश्वर बसम जगत जगदीश जो है जगत के ईश्वर जगन्नाथ है इसी के बस में है जगत तुम्हारा बस में नहीं है तुम रक्षा करोगे पालन करोगे कहां गया रोना तो ना बंद करो लो कहा सपाला जस्से में बहंती बलिम जिसका कारण जिसका खाते जय ठाकुर जी जगन्नाथ जगदीश्वर इसके आदेश पालन करने के लिए सारे तमाम नौकरगिरी कर रहे हैं सारे बलिम बलिम सारे जो काम में लगे हुए हैं पवन वायु दे रहा है जल देवता वरुण देवता जल दे रहा है उग्नि देवता आग दे रहा है सूरज ताप दे रहा है चंद्रमा खिल रहा है औषधि को अमृत दे रहा है चंद्रमा क्या देता है औषधि देता है चंद्रमा नहीं तो होता होगा नहीं ना सूर्ज तो ताप देता है लेकिन चंद्रमा रात का टाइम में अमृत देता है जो अमृत औषधि जो है धान चाल उसमें अमृत डालता है इतना सारे औषधि है जितना सारे सब औषधि में आम, चंद्रमा का अमृत जान सारे और नारद जी महाराज बोले तो ये बंद करो ए, सौ संयुक्त सौ संयुक्ति भूतानी सौ ए वो बिजुनोक्ति चा सुबह में बताया था सुमंदर में घूमने गए तो देखे एक बालू का दूसरे का साथ मिले हुए हैं अभी हवा का एक झोंका आया ये बाली का जो टुकड़ा है दूसरे का मिला हुआ था फूस से एक हवा का झोंका आया ये बाली कहा गया वो बाली कहां गया? ये उदाहरण दिया ठाकुर जी का जो माया है इसके द्वारा सब चल रहा है सब मूविंग अवस्था में ये हवा का धक्का आया ये कहा गया ये कहा गया चला गया महाराज हमने देखा आश्चर्य होके जब हम बचपन था अब जो सेवन में पढ़ता था बच्चा एक न्यूज हमको दिखाया हम बच्चा समय था हम घबड़ा गया एक ही दिन में एक मैया का तीन बच्चा एक साथ गुजर गए कैसे बड़ा आश्चर्य की बात है एक मैया का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट कौन सी जगह भूल गया मैं समुन्द्र का आसपास कुछ होगा भूल गया अभी याद नहीं है उतना लेकिन घटना को हम सुना दे तो आपको अकेला जाए ध्यान से सुनना इस बात को ध्यान से सुनना इस बात को एक मैया का तीन बच्चा एक साथ चला गया कैसे अकबर में न्यूज आया था भले बड़े बच्चा जो है उसका उम्र है शायद आठ साल होगा सात आठ साल उसका नीचे का बच्चा छ साल होगा दो एक साल आज उसका नीचे का बच्चा एकदम मासूम बच्चा है गद्दी में है अब मैया ने उस को बच्चा वो जो बच्चा है बच्चा को नहाने के लिए छत पर छत का ऊपर चढ़ गई जाके वहां जो पानी था सूरज सनलाइट में जो थोड़ा हॉट हो जाए उसे बच्चा को नहलाए तो अच्छा है नहाने के लिए ऊपर चढ़ा और बच्चा को इतना बड़ा डब्बा लिया डब्बा में बच्चा को बैठा है और है इतने में नीचे एक घटना हुआ बड़ा बच्चा जो है बड़ा बच्चा वो जो उसका जो भाई है भाई को बोलो तो चल हम लोग काली काली खे काली जी को पूजा करे चल अब जाके तो काली जी का फोटो है फोटो रखा बोले पूजा करे चल अब पूजा तो हुआ लेकिन काली जी के का सामने तो बोली देना चाहिए अब बोली तो हुआ नहीं तब तो, तो पूजा हुआ नहीं ठीक चले काम करे करके एक खर लाया खर खर लाके बच्चा वो भाई को बोले भाई तू एक काम कर खेला है ना तू एक काम कर नीचे हो जाए तेरे को बोली दे दे ऐसा करके खेल रहा और वो जो खर है खर को रखे ऐसा घिसा और काटके एकदम गला इतना सार्फ था खून निकलना शुरू किया अब बड़े भाई तो घबरा गया किया हम तो खेलने के लिए किया था कैसा हो गया काली मैया के सामने और बच्चा जो है वो जो बड़ा बच्चा छोटा तो मर गया अब जो मजेरा है तो मर गया गला कट गया वो खून निकलने ऊपर गया और ये बच्चा जो है बड़ा बच्चा चिल्लाते चिल्लाते ऊपर चला गया ऊपर चला गया, गया मां चिल्लाना देखे उसका आखिर क्या हुआ ऐसा दिखा देखो नीचे देखा वो उसका भाई जो है खून का एकदम बाढ़ चल रहा है और मैया ने उसका और काली जी का मापी देखा बड़ा भैया का जो ऊपर गया वो सोचा कि मैया हमको मार डाले मार डाले कि ऐसा करके पीछे चलना शुरू कर मैया आ रहे ऐसा करके वो डर के मारे छत का नीचे गिर के बच्चा मर गया अच्छा है जिसको नहा रहा था डब्बा में वो बच्चा पानी खाते खाते खाते डब्बा में मर गया है आम तो सुन के बोला वाह कैसा चीज है क्यों इस घटना को बोला कि आपका दिल्ली में आपका जिंदगी में थोड़ा अक्केल हो जाए आपका जिंदगी थोड़ा अक्केल हो जाए कि जिंदगी में कुछ रखा नहीं जब भी हो चले जाए ठाकुर जी का भजन छोड़ के और कुछ है ही नहीं रस्ता कोई ऑल्टरनेटिव कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता है तो दिखाओ मेरे को किसी का हिम्मत है दिखाओ ठाकुर जी का भजन छोड़ के कोई दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं जिंदगी जो इतना अनसर्टन है तो आप खेल रहे हो लाइफ इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग जिंदगी जा रहा है आप खेल रहे हो ऐसा सोचो और इधर ही बोला नारद जी जे जो सौ संजनोक्ति भूतानी सौ ए वो बिजनोक्ति ईश्वर का बस में है जगन्नाथ जो जगदीश्वर जगदीश्वर का बस में है पूरा जगत ऐसा करके चलाता है अनंत ब्रह्मांड जैसे चैतन्य चौथावित में सोनातन गोसाई को महाप्रभु शिक्षा देने के टाइम में बताया सोनातन ये बिरोजा का पानी में अनंत इन्फिनेटी ब्रह्मांड पानी एकदम उर जैसे महाप्रभु उदाहरण दिए जैसे खिड़की का खिड़की का छोटा से एक पोर्शन खुला हुआ है पूरा खिड़की खुला नहीं छोटा से इसमें से सूरज का जो रस्सी है आ रहा है अंदर और उसमें देखो अंधेरा घर अगर है तो उसमें देखो करोड़ों करोड़ों धूला पूरा है ना देखा ना सूरज का बीम ऑफ लाइट कमिंग इन टू यूम तुम्हारा गुण में जो घर में जो रूम में जो लाइट का बिम आ रहा है उसमें देखो हजारो हजारो सब करोड़ों करोड़ों धूली उड़ रहा है महाप्रभु इसका उदाहरण दिया जे अनंत ब्रह्मांडो ठाकुर जी का इच्छा से उड़ रहा है दूला का मापी कहा तुम हो तुम्हारा परिचय क्या है तुम्हारा क्या आइडेंटिटी है क्या आइडेंटिटी इतना अनंत इन्फिनेटी ब्रह्मांड है और शेष नाग जो पृथ्वी को पकड़ के रखे चैत में चलता में लिखा हुआ है लिखा हुआ है जो ये शेषनाग जी का शेष भगवान का सर पर जो पृथ्वी है शेषनाग जी को, को, को पता नहीं चलता क्या है जैसे एक सोरसों का दाना आपका मथा में रख देगा पता चलेगा कुछ है ही नहीं ऐसा अनंत ब्रह्मांड को सूरज तारा स्ता, चांद सितारे सब अनंत जी पकड़ के रहे डिस्प्लेस नहीं हो रहा है कौन पकड़ के रखा है बोलो साइंटिस्ट लोग क्या उत्तर देगा है? वो तो जो उत्तर देगा उसका कोई वैल्यू नहीं है जो भी है अभी देखो सौ समझुनोक्ति ये ठाकुर जी का कृपा कि है किसी का साथ किसी का मिलन हो जाता ये मेरा पत्नी है ये मेरा पोता पोती लड़का है सब ठीक है ये हम मानते हैं झूठा नहीं है बट फॉर हाउ लॉन्ग कितना दिन के लिए ये तो सोचो कितना हम आंखों का सामने देखा जगन्नाथ मंदिर में आज चार साल पहले मेरा प्रवचन दो दो बार हुआ कम से कम दो तीन बार ये भागवत कथा पूरा पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर चैतन्योगी मठ अभी सेवा कर रहे वहां सिद्ध मंदिर है वहां एक बेटिया रानी आती थी हरिघ बहुत सारे आदमी वो एक दफे आके हमारा पास जब कथा खत्म तब तो मौन वत तो ओपन किया खुला जवान खोला तो आके अंतिम दिन में सब दंडवध किया हम आम हमारे पास गंदावध किए महाराज आशीर्वाद करो हम माया एक काम करो स्त्री जाति को बिल्कुल अकेला रहना नियम, नियम नहीं है शादी कर लो अच्छा जगह तो रो रो परी और बोले महाराज शादी का जो इंटरेस्ट है हम देख लिया वो कैसे बोला हमारा शादी हुआ था शादी का छ महीना का अंदर हमारा स्वामी का डेथ हो गया गाड़ी से गिर पड़ा और स्पॉट डेट उस छ महीने का अंदर हम संसार का जो चेहरा है हम देख लिया हमारा शादी करने का इच्छा नहीं है अब आशीर्वाद करो कि हम भजन कर सके संसार का जो स्वरूप है हम देख लिया आप सोचो क्या बात है छ महीना के लिए वो स्वामी माना था छ महीने के लिए तो माना था कितना दिन के लिए छह महीना शादी हुआ छ महीने के लिए महीना का पहले तो उसको स्वामी नहीं माना था मानी थी बस छ महीने का का खेल खत्म पैसा आ हो गया जिसका जिसका साथ संबंध जिसका जितना दिन दिन के के लिए लिए लिखा हुआ है उतना दिन के लिए होगा और एक दिन ज्यादा भी नहीं होगा एक दिन कम भी नहीं होगा ये समझ के रखना यथा गावो नसी प्रोतास प्रोता दाम भी वातो तंत्राम नाम भी वह बहंती बलिमिश जैसे गो, जैसे जैसे ये ब, जैसे ब, बैल को क्या करता है या फोड़ के नाक को फोड़ देता है रस्सी को बांध देते हैं बांध के वो बैल को क्या घुमाता है जहां ले जाए चले पहले तो तेल को जो तेल का जो दे जो ग्राइंडिंग मशीन आजकल तो हो गया पहले जो तेल सरसों का तेल तिल तिल तेल सब ऐसा करके घानी है घानी में बीच में घानी है और सब दे दिया और उसको घुमा है उसको घुमा है उसको घुमा है और पिस्ते चले पिछते चले पिस्ते चले सुंदर है ना एक सुदर उदाहरण है एक महात्मा ने एक जगह गांव का गांव का शहर नहीं है गांव है बीका करने के लिए एक दिन गए आर बिका करने के लिए गया उसका लड़का भी गया नाम बोलना दरकार नहीं है नाम बोल के फायदा नहीं घटना हमको चाहिए तो बड़ा मशहूर है वो साधु दूसरा संप्रदाय का बिका करने के लिए गया देखिए एक मैया वो जाति है ना उसमें डावल जो है डाल जानते हो जाति में घुमा पिसाई करे और वो डाल जो है डाल एकदम डाल हो रहा है और जो बाबा है बाबा तो एकदम माथा में हाथ दिए बोल रहा है हाय बेटा देख क्या हालत है बेचारा दाल का जो दाना है उसका क्या हालत है पिस पिस के कहा जा रहा है कितना हालत है मतलब कहने का मतलब है सारे जीव जो है माया का जो जो उत्खल है उदखल में उदुखल बोला जाता माया का उत्खल में पिसाई होते होते कितना कष्ट भोग रहा है हाय हाय रे बोले रोना शुरू कर दिया और बेटा ने बोला बाबा आपने तो ध्यान नहीं दिया ध्यान से देखो जो डाल है जो चाल है जो जो बीज का जो बीच का जो है उस, उसका उसको लेके तो घुमाता है उसका एकदम चिपक के रहा उसका कुछ नहीं हुआ मेरा बात समझा सेंट्रल पिवॉटेक पॉइंट जो है उसमें जो डाल और चाल जिसको पिसाई कर रहा है वो जो एकदम उसका जो बीज वाला जो डंडा है डंडा का एकदम करीब करीब एकदम लग के रखा लग के अपने को रखा है उसका कुछ नहीं होता तो इसका उत्तर क्या है बेटा ने बोला पिताजी अब रो क्यूं रहे सब जीवात्मा तो क्या ऐसा हालत है लेकिन जो जीवात्मा भगवान गुरु विष्णु को पकड़ के रखे तो उसका तो कुछ होगा नहीं समझा मेरा बीज वाला जो डंडा है उसका एकदम एडजस्टेंट एरिया जो है उसमें जो डालचाल है उसका कुछ नहीं हो रहा क्यों बोले लड़का बोला इसका कारण है जैसे साधु गुरु भगवान वैष्णव को पकड़ के रखो तो संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा पिसाई क्या करेगा बड़ा सुंदर कहानी ऐसा करके जो कथा कीर्तन ठाकुर जी को पकड़ के रखे संत महात्मा को उसको माया कुछ नहीं बिगड़ पाएगा कुछ नहीं कर पाए पाएगा कुछ कुछ नहीं कर पाएगा इसका उदाहरण दिया तो बोला देखो जैसे बोलचेन गावो जैसे नाक फोड़कर बलत को घुमाया जाए कुछ भी कराया जाए तो अस्वतंत्र वो तो स्वतंत्र नहीं है जहां रोसी को खींचे नाक खींचे तो जाएगा ही यहां अभी सुंदर प्रसंग आता है नारद जी महाराज कह रहे हैं कि इसको याद करने वाला बहुत दिन जन्म ये पूरा जन्म याद रखने वाला बात है भूलना नहीं इस बात को क्या बात है काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांचभौति काल कर्म गुणाधीनो देहोय पांचभौति काल कर्मो अर्गुणाधीनो देहोय पांच भौति कथम अन्यांस्तु गोपाय सर्प गोष जया परल कर्मो आ गुणाधीन है ना ऐसा जो जन्म हुआ है किसी प्राणी का जन्म होता है किसी प्राणी का किसी प्राणी का कुछ भी किसी प्राणी का जन्म हुए तो वो अपना किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए स्थूल शरीर जो है ये अपना सुख दुख पहले किया हुआ जो रिजल्ट है जैसे अकाउंटेंसी जो करता है ना उसको बैलेंस सीट बैलेंस सीट उठता है जो अकाउंटेंसी करते है बैलेंस इसमें क्या है बैलेंस करके बोलो जो एक्स्ट्रा हो गया उसको इधर कर दे एक्स्ट्रा होता ना? है ना प्लास माइनस डायना वाला कलम उसको बैलेंस शीट बोलता है फाइनल बैलेंस फाइनल बैलेंस शीट जब करोगे तो प्लस माइनस करके बोलो कितना घाटा जा रहा है बिजनेस हैं करोगे ना तो ऐसा ही है आपका पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म फल है और इसी जन्म में जो कर्म कर रहे हो उसका प्लास माइनस होगा प्लस माइनस होने का बाद जो रह जाएगा जो प्लस माइनस करने का बाद वो आपका आत्मा का संग दूसरा जन्म में फॉलो करेगा आई बात समझ में दूसरे जन्म में ये जन्म का बाद अगर सिद्धि नहीं हुई तो इसी जन्म में ठाकुर जी हमको मिल जाए तो कोई बात नहीं अगर न हुए भजन अगर सही ढंग से हुआ नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा और जो भजन नहीं किया तो उसका तो बहुत डेंजरस है जो थोड़ा बहुत भजन किया है तो ठाकुर जी बोला उसका कोई चिंता नहीं वो तो हम व्यवस्था उसको कर देंगे पिछले जन्म में जितना भजन किया है और इस जन्म में उससे उस आगे बढ़ेंगे, बोला है ना भगवान गीता में बोल दिया लेकिन जो भजन नहीं किए हैं उसका लिए क्या है? बोले वो ऐसा है कि इसी जन्म का पहले जन्म का किए हुए कर्म इस जन्म का क्रिया वो तुम्हारा मत का टाइम पे प्लस माइनस हो गया और जो ड्यू रह जाएगा जो बैलेंस वो तुम्हारा साथ पीछा करेगा पीछा करेगा आत्मा का साथ पीछा करेगा जिसको वेदांतों में शास्त्रों में बोला गया इसको बोला है कारण शरीर इसका नाम है कारण शरीर कारण शरीर क्यों इसका नाम ही ऐसा है नाम क्या है इसका नाम है कारण शरीर जो तुम्हारा अगले जन्म के लिए तुमको मजबूर कर देगा अगले जन्म में आपका साथ जाए उसका नाम कारण शरीर कारण शरीर में जितना सारे क्रिय हुए कर्म का फल रहता है और फिर मोटा शरीर पकड़ोगे चाहे आदमी का घोड़े का कुत्ता का जो भी मिले फिर उसका बाद आपका प्लस माइनस होगा फिर नेक्स्ट जैसे पंचम स्कंद में आएगा जो भरत जी महाराज उसका भजन पक्का नहीं हुआ हरिन जन्म मिल गया भारत महाराज पूरा तमाम दुनिया का अधिशय राजा है भारत महाराज भारत महाराज का भजन सिद्धि नहीं हुआ सिद्धि नहीं हुई तो क्या कि क्या अवस्था हुआ बाद में हरिन जन्म मिला जंग जंग शरणम भावम तैजरम तो ये, ये फॉर्मूला का अनुसार हरिन जन्म मिला हरिन जन्म के बाद फिर से भजन फिर शरीर छोड़ दिया इस प्रसंग आएगा बड़ा सुंदर प्रसंग हो इसके बाद वो चुप हो गया मौन उदाहरण किया संत महात्मा लोगों का मौन उदाहरण का जो चालाकी है किस लिए बोले आजे बाजे फालतू बात करेगा आदमी वो भजन में रहे वह मौन है अरे मौन के कैसा मौन है हरिकता बोलते रहे लेकिन मौन है बात बातें नहीं करेंगे क्यों आलतू तो वाल तो बात करेगा हमारा फूफा फूफा जी आएगा और बुआ जी आएगा सब ऐसा बोलते रहेगा उल्टा पाल्टा तो ऐसा है कि कालो कर्म गुणाधीन देहो देहो अयम पांच भौतिक पांच भौतिक देहो पकड़ के अब बैठे हुए वो और कथम सर्पया अपरम जैसे सांप आधा निगल के रखा है हमने खुद देखा मायापुर में एक दफे बरसात का मशूम था एक सांप ने देखा नाटू मंदिर का अगल बगल में एक साथ एक बैंग जो है वो जो उसको पकड़ा फोक फोक बैंक को पकड़ के आधा गिल, आग, आधा निकल लिया पूरा निकल नहीं सकता किन्तु तो बैंक बड़ा है और सब छोटा है हम सामने गया और भक्तोलो हमारा सामने मत जाओ हम कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका मुख में तो बैंक अब क्या करें कुछ नहीं कराए हमारा आंखों का सामने देगा कितना टाइम पर बैंक को पकड़ के रखा बैंक को पकड़ के रखा एग्जाम दात देखे तो धीरे धीरे, धीरे बैंक जो मर गया धीरे धीरे तब उसको निकाल ये सारे जो संसार है सारे जितना प्राणी है सबको जो महाकाल जो है महाकाल रूपी जो सर्प है आधा निकल के रखा है आधा निकल के रखा है अब पूरा निकाल के लिए थोड़ा सा ही चाहिए कोई ठिकाना नहीं कब निकाल आधा निकल के रखा है ये सोच लो जन्मो मृत्यु बतंग बीरो देहीन सोह जाए थे वह यू टूक बात जब जन्म हुआ था मौत को लेके ही जन्म हुआ था या भूल जाते हो मौत को लेके जन्म हुआ ना जब जन्म हुआ था आपका मौत आपका तब से आपका पीछा कर रहा है पीछा कर कहां तक तो भागोगे भागते भागते एकदम मुश्किल है जब जन्म हुआ था किसी भी प्राणी मौत आपका पीछे, ने, पीछे पीछा कर रहा है अब कहां तक भागोगे जब ठाकुर जी के शरण में जाओगे तब मौत आपका कुछ बिगर नहीं पाएगा कुछ नहीं होगा मत का ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकोगे ध्रुव महाराज का प्रसंग है ध्रुव महाराज जब नित, नित्य को जा रहे विमान आ गया नित्य इसी समय क्या हुआ एक बड़ा भाई भी भयंकर रूपी आके बोले ए कहा जा रहे हो द्रवा महाराज को पूछा द्रुआम विमान आ गया हम जा रहे ऐ हमको करके कोई नहीं जा सकता द्रवा महाराज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है परिचय क्या है तुम इतना हमारा सामने ये दिखाने के लिए आए हो पावर दिखाने के लिए आयो हो नाम क्या है तुम्हारा परिचय क्या है बोले मेरा नाम मौत है मेरा नाम मौत मेरे को उल्लंघन करके आज तक कोई जा नहीं सका ये मर्तोधाम है मर्तोधाम किसके नाम हुआ यू विल हैव टू इट्स अ मास्ट देयर इज नो सोल्यूशन मौत का कोई सोल्यूशन निकला दिखाओ कोई समाधान निकालो कोई समाधान है ही नहीं निकलेगा कैसे जाना ही पड़ेगा आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसों जब टाइम आए तो ये जो है सांप जैसा आधा निकल के रखा है और पूरा निकालने का टाइम जो है अब कब निकालने को टिका नहीं पूरा जब आपका जन्म हुआ था मत भी सांग में आता आया और पीछा कर रहे हैं अब जब तक आप जीओगे तो जीओगे और संकीर्तन के द्वारा हरिकथा के द्वारा जीओगे तो हम भागवत का महिमा में ये बात को खोला था याद है किसी को जमराज जी कह रहे हैं अपना जो अपना जो पार्षद है जमदूत ए जब जब ए धरती पर जा रहा है पृथ्वी पे, जब जो था कीर्तन में लगे हुए उसके पास बिल्कुल मत जाना बिल्कुल मत जाना बोले क्यों बोले प्रभुर अहम अन्न नीनम न वैष्णवानम वैष्णवों का हम मालिक नहीं है परिहरो भगवत कथा सुमत्यानो भगवत कथा में जो डूबे हुए हैं हरि कथा कीर्तन में परिहरो भगवत कथासु सु कथासु कथाते सप्तमी विभक्ति हाँ, कथा में जो डूबे हुए हैं उसका बात बिल्कुल मत जाना मत्यानो बहुव मत्यानो जो मत मस्त रहते साधु गुरु वैष्णव हरे कृष्णा हरे हर वक्त चलते रहते है चाहे मौनो रहे कि चिल्लाए कुछ भी करे हर वक्त उसका अंदर में हर वक्त संत महात्मा का अंदर में हृदय में संकीर्तन का कोई छेद नहीं है कौन कंटिन्यूसली साधु का महिमा ये है कि खाए पिए सोए कज कुछ भी करे जैसी भी अवस्था में रहे हर वगत संकीर्तन का कोई छेद नहीं है छेद है हमने गुरु जी को देखा सिलो पर से भक्तिपूर्ण पूर्व रात का टाइम में हमको हमको सेवा दिया गया गुरु जी का सामने तू रहना ठीक है रह जाएगी और रहते थे, थे महाराज गुरु जी सोते हैं अरे कैसा सोना है सोते हैं वृद्ध है एक सौ साल का ऊपर उम्र है एक सौ साल उम्र है कई दिन हम देखा सोए हुए है लेकिन जवान जो है न, नृत्य कर रहे हैं तो जवान जो है 100 साल का उम्र है जवान जो है नित्य कर रहे बोले ऐसा कैसा सुना है दिख, दिखने में लगता है सोने सोए हुए गुरु गुरुजी, लेकिन जवान जो है नाच रहा है हर वक्त पूरा जिंदगी तक तो कोई बीमार नहीं था कोई बीमार एक जाने का टाइम पे एक बहाना बनाया जाने का टाइम पे पूरा जिंदगी सौ साल तक कोई बीमारी नहीं कोई बीमारी और जाने का टाइम पे एक छोटा सा बहाना बनाया पूरी धाम में बारिश हो रहा था हवा चल रहा था ठंडी उसमें बंकाइटिस जैसा थोड़ा बहुत हो गया बस उसी को लेके थोड़ा बहाना बनाया असुस्थ का लीला किया असुस्त अवस्था में भी बाहरी दृष्टि में अंकन्स अवस्था में है लेकिन अंतर में माला चल माला हाथ में हाँ नहीं है माला हाथ हाँ में नहीं है माला चल हाथ में माला नहीं नार्स लोग पर क्या बात है हाथ में तो कुछ नहीं है पर इसका अभ्यास पड़ गया नाम कर चल रहा है नाम ऐसा अभ्यास बनाओ कि मर, मरते दम तक ठाकुर जी का नाम जो है नाम मीठे दिल से ठाकुर जी का कथा है ठाकुर जी का कीर्तन है दिल से ना जाए ऐसा आदत में ऐसा आदत हो जाए तो अच्छा है तो जो भी है ऐसा करते करते क्या हुआ बोले उपदेश दिया और अंतिम में ये नारद जी बोले देखो आपका वो जो अंधित्राष्ट्र जी जो है इसको ढूंढने के लिए मत जाओ इसके इसका पीछे मत जाओ इसका पीछे मत पड़ो बोले पीछे मत पड़े महाराज ना बिल्कुल नहीं इतना दिन बाद इसका मरने का टाइम हो गया थोड़ा अक्केल हुआ भजन के लिए गए हुए है इसका पीछे मत पढ़ो, अभी सही दिन आया सही सात दिन का अंदर इसका शरीर शांत होने वाला है बिल्कुल इसका पीछे मत पढ़ो, पहाड़ी चट्टी में गया हिमालय ऐसा हुआ कि सात इसका जो है शरीर हम तो पहले ही बताया ऐसा करके शांत हो गया और इसके बाद जो है अर्जुन जी को अर्जुन जी को हम संखेप में कह रहे हैं कि आप सार को ग्रहण करो हम संखेप में कह रहे हैं पूरा क्रीम जिसको आप पकड़ो जिसको आप पकड़कर रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला और कोई समस्या नहीं रहेगा जुधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण तो चला गया दारुका को चले गए आप बहुत दिन बाद अर्जुन को भेजा जुधिष्ठिर बोले देखो बहुत दिन से खबर नहीं है कृष्ण का और जदुवंश का जो खबर है वो लेने के लिए जाओ तो भैया तुम जाओ अर्जुन को भेजा है अर्जुन बहुत दिन गए बहुत दिन गए हुए हैं और दारिका से कोई खबर नहीं आ रहा है जुदिषिर महाराज बड़ा भारी चिंतातूर हो गए बोले अर्जुन को कई दिन हो गया कई महीना हो गया कई महीना बीत गया अभी तक तो अर्जुन अर्जुन आया नहीं क्या बात है कुछ गड़बड़ी तो नहीं है हाय राम और जो सिचुएशन है जो वातावरण है हमको अनुकूल नहीं देख रहा है अनुकूल मतलब जो अब अफसकुन देख रहा है चारों कुत्ता बिल्ली रो रही हर करके अरे क्या बात है ऐसा अब अफसकुन है चारोर ऐसा कैसा है पहले तो ऐसा नहीं था और लोगों में झूठा बोलने का आदत आ गया अरे ऐसा तो नहीं था मेरा राजस्व में आज तक कोई झूठा ही नहीं बोला अब ऐसा कैसा हालत हो गया कि आदमी का अंदर में झूठा बोलने का थोड़ा जो अभ्यास है वो आ गया झूठा बोलना शुरू कर दिया ऐसा तो लगता है कि वो खराब टाइम आ गया कुत्ता रो रहा है कुत्ता बिल्ली ऐसा हालत है और कोई मेघ नहीं है लेकिन वो वज्रपात हो रहा है बिजली चमक रहा है कुछ नहीं है हमको तो लगता है वो बड़ा खराब दिन आ गया कुछ ऐसा लगता है कुछ अमंगल हुआ होगा जरूर सोचते सोचते जुधिष्ठिर महाराज पागल हो गया इतने में इतना दिनों में छह महीना कम से कम उसका बाद देखें अर्जुन आ रहा है अर्जुन के देखे अर्जुन को देखे तो एकदम सिंगा के उछल के पड़ा भैया क्या हुआ और भैया देखे रोना शुरू कर दिया भाई अर्जुन तो रोते हुए आए रोते, रोते रो रहे क्यों क्या हुआ हुआ क्या वो ये तो बताओ अर्जुन उत्तर नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका जो कंठ है वो चोक हो गया बंद हो गया बोलना चाहता है कि बोल नहीं पाता सिर्फ रो रहा है आंखें मुदकर रो रहा है क्या हुआ बताओ भैया अब बोल नहीं पाता बहुत मुश्किल से बहुत संभाल के बहुत संभाल के रोना थोड़ा बोलना शुरू कर दिया क्या बोलना शुरू करें बोले राजन बंशित तो अहम हरिणा बंधु रूपीणा बंधु रूपी हमारे जो दोस्त है सखा है कृष्ण नहीं है क्या कह रहे हो कृष्ण नहीं है कृष्ण चला गया पूरा जदुवंश पूरा चला गया कहा चला गया हमको खबर तक नहीं है बोला हा पूरा चला गया अब हम देखते रह गए कुछ हमारा करने का कुछ नहीं है हमारा जो सखा है कृष्णो नितोधाम को चले गए जदुवंशी जो, जो है सारे चले गए तो एक बचा हुआ है वो भी दूसरा जगह था जैसे बजरंगाबादी दूसरा जगह था उसीलिए मामा ओ, द, द, द, ओ ओ क्या है क्या ओ, दादी माँ का घर नानी हाल वो सब जगह था उस बच गया दो, ए, दो, एक, दो एक बचा हुआ है बाकी जदवंशी जो, जो है पूरा के पूरा खनदान मिट गया जुदिष्ठिर महारा रोना शुरू कर दिया क्या कहते हो बोले महाराज हमारा हालत बहुत खराब है बोल कैसा बोले वही अर्जुन है हम हम वही अर्जुन है जिसका नाम सब्यसाची था दो हाथ दो हाथ एक साथ चले उसका नाम सोभ्यसाची सबुसाची शब्द है उसका माने क्या है जो हाथ दो हाथ सेम एक साथ स्वयं चले उसका नाम होता है सबुसाची जिसका दोनों हाथ समान चलता है उसका नाम सबुसाची अब बोले हमारा नाम तो हम गांडी अब हमारा वो शक्ति नहीं रहा वही अर्जुन हम है लेकिन वो ताकत और नहीं बचा सारे गया वो ताकत और नहीं बचा वही को अर्जुन में हूं जो अपना पराक्रम के द्वारा इंद्र जो है स्वर्ग का राज उसका साथ एक ही सिंहासन में एक साथ बैठा था कैसा पावर? स्वर्गों का राजा इंद्र है ये अर्जुन को लेके अपना सिंहासन पे बैठाया एक साथ या स्वर्ग का राजा इंद्र है या अर्जुन है कितना पावर है सोचो कितना सम्मान है अर्जुन कह रहे यही हमारा बल था ठाकुर जी ने सब ले लिया अहंकार मत करो ये धंदौलत हमारा नहीं है संपत्ति हमारा जो विद्वा है ये भी हमारा नहीं है ठाकुर जी के है ना गीता पाठ कहते तमेव माता चपी तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्वान्विणम तमेव तमेव सर्वम मम देव आप तो मन के बैठे हो ये मेरा पति देवता है ये मेरा बच्चा है सब लेकिन ठाकुर जी कहते तमेव माता तपी तमेव तमेव बधुष्च सखा तमेव तमेव विद्वाम दविणम तमेव तमेव सर्वम तम एव एव मतलब एफॉर्मेटिव स्टैम्प दिया हुआ है ये नहीं तो हो सकता ऐसा नहीं तम एव एव मतलब संस्कृत में एकदम प्रेशा दिया का एफार्मेटिव तम एव माता इसका प्रमाण भागवत में भी आएगा सुंदर सुंदर आएगा सोभरी सिंह का उधर एक प्रसंग आएगा सुंदर हैं वो पिता पिता नहीं वो माता माता नहीं वो गुरु गुरु नहीं जो भागवत चरण में वो सामी सामी नहीं जो समूह मौत से हमको बचा नहीं सकता है गुरु न सस्यात न सज्जनों न सस्यात पिता न सस्यात न सज्जननी न सस्यात है पति न सस्यात ऐसा श्लोक है सुंदर हम व्याख्या करेंगे बात में एक जगह सब होने से तो गड़बड़ हो जाए लाइन पे चले गाड़ी तो ठीक है तो ऐसा है कि अब जो है अर्जुन बताना शुरू कर दिया कि देखो सारे गया अब वो शक्ति नहीं बचा है हमसे वही गांडी भी है हमारे पास लेकिन ताकत नहीं ठाकुर जी ले लिया हमने सोचा कि कुरुक्षेत्र तो युद्ध में हमें इतना बड़ा लड़ाकू है सब सबको एकदम लेकिन लेकिन अर्जुन बोल रहे कि आज हमको पता चला हमारा दोस्त हमारा सखा चला गया हमको अभी ये रहस्य को पता चला कुरुक्षेत्र तो युद्ध में हमारा सखा सामने खड़ा हुआ था घोड़े का लगम आज तो हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारा सखा ये जो सैन्य जो है जितना सारे सेनावाहिनी हैं इन पर नजर ऐसा करके घुमाया कौन कौन है रे कौन कौन है इधर जब नजर जब घुमाया नजर का साथ साथ ही उन लोगों का जो आयु जो है हरण करके रख दिया और हम तो हम तो एक इंस्ट्रूमेंट था एक तो बहाना था अब हमको लगता है कि ये बहाना है हमको तो योद्धा का रूप में रथ में बैठा दिया हम ही लड़ाई कर रहे लेकिन आप पता चला कि कृष्ण भगवान जब हम बोले कोई सहो युद्ध किन लोगों के साथ युद्ध करना है दिखाओ हे सखा हे कृष्ण मेरे को दिखायो दिखाओ किन किन लोगों के साथ मेरे को युद्ध करना है बोला था ना है ना रथ को ले चलो सेनायर सेनायोर, और उभयर मध्य रथम स्थापय में अच्छुत है ऑर्डर दे रहा ऑर्डर कृष्ण भगवान अनंत ब्रह्मांडो का मालिक है अनंत इंफिनिटी ब्रह्मांड का साक्षात मालिक उसको अर्जुन ऑर्डर दे रहा है सेना और उभय मध्य रथं स्थापाय में उचुतो है उच्चुतो दो सेना का बीच में मेरा रथ को ले चलो अरे बाप अरे बाप साक्षात मालिक है भगवान भगवान को ऑर्डर दे रहे आ, दो सेना का बीच में ले चलो मेरा रथ कोई सहो या किन लोगों के साथ युद्ध करना हम देख ले नजर उठाकर हम देख ले, जी चल, लीला तो हम रचा रहे तू क्या युद्ध करे लेकिन दिखाया अर्जुन ने तो युद्ध किया हमने क्या किया हमने तो कुछ नहीं किया हम तो रथ में लगाम लगा, लगा अरे ठाकुर जी सब किया सारे कुरुखे यह तो युद्ध में ठाकुर जी तो सब कुछ किया खेलने वाला ठाकुर है लड़ाने वाला ठाकुर ठाकुर है, लड़ने वाला थाकुर, बहाना है। है? है। बना है अर्जुन के द्वारा अर्जुन रो रो के फूट फूट के रोते हैं, अब बोलते अब हमको पता चला जो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में जब कृष्ण ने कृष्ण बोला बीच में रे चलो हम देखे किसका साथ हमारा किस किस लोगों का तब अर्जुन ने बोले कि आ को पता चला जो हमारा सखा ने ऐसा करके नजर घुमाया देखो देखो ये लोग का साथ तुमको युद्ध करना है तब तो ये देखने के साथ साथ ही आयु का हरण कर लिया था हम तो एक बहाना था हमको तो एक हम तो एक बहाना है हमको बहाना बनाकर ठाकुर जी ने युद्ध किया अब तो बहाना है कुछ नहीं है ऐसा किया अर्जुन आ अर्जुन बोले देखो अंतिम में जब सारे चले गए ना सब जदुवंश सब गया और हमारे ऊपर आदेश था जितना सारे पत्नियां हैं कृष्ण जी का सब लेके दूसरे जगह पे रख के आए और हम उसको बचाने के लिए लेके गया लेकिन बीच में रस्ते में हमारा सा लड़ाई हुआ नीचा जाती निषाद जंगल का सब जंगल में रहने वाला है बोले महाराज वो लोग आया हमको युद्ध में हरा दिया है? तुमको हरा दिया तुम्हारा नाम अर्जुन है, है? हाँ, हमको हरा दिया वो लोग जंगल से निकाला और आदिवासी है निषाद जाति है हमारा सा लड़ाई किया और युद्ध में हम हार गया अरे हर गया बोला हा वो निषाद जो है साक्षात किशो था अर्जुन को कौन अर्जुन को पराजय कर पराज पराजय कर, कराने वाला कोई नहीं है उसी रूप में कराया अर्जुन को बोध कराया देखो हम छोर के तुम्हारा कुछ नहीं है हर जिंदगी हर जीवो का जिंदगी में ठाकुर जी छोर कुछ है ही नहीं और जब ये है ऐसा है करते करते सब बंचितो अहम महाराज हरिना बंधु रूपिणा जैनों में अपहृतम तेजो देवो विस्मापनम महत् देवता लोगों का भी चौंक चौक देव देवता लोगों का भी बड़, बड़ा भारी चिंता आ जाता इतना वीर है अर्जुन विस्मय आ जाता देवता लोगों में देवता लोगों में विस्मय आ जाता था अर्जुन इतना बड़ा वीर है मतलब इसलिए बोला वंशितो अहम महाराज हरिना बंधु रूपीणा जेनो में अपहरितम तेजो ये हरी हमारा तेज को पूरा हरप करके लेके गए जेनो में अपहरितम तेजो देवो विस्मापनम महा देवता लोगों को भी विस्मय देने वाला कराने वाला जो वीरक्त तो था हमारा जो इतना पावर था सारे गया जसो जस यहां लिखा हुआ है जसो क्षण वियोगे नोक ही अप्रिय दर्शन कथे रहितो रहते ही ऐसा मृत को प्रचा भले महाराज पिता माता परियन जो आत्मा चले जाने का बात कोई किसी को रखता है आत्मा निकल जाने का बाद कोई किसी को रखता है बिल्कुल नहीं उपनिषद में बोला हुआ है ये जो प्रेम संबंध में एक दूसरे का त्यार कर रहे हो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जान के करो जिंदगी ठीक से चलेगा फिर कैसे उपनिषद में उपनिषद में उपनिषद में, में बताया गया आत्मा बारे द्रष्टव्य स्वतव्य निधिध्य शीतव्य आत्मा बारे आत्मा का संबंध में एक दूसरे का प्रीति भाजन हो जाता तुम एक लड़का का सब पीछे क्यों लड़का का अंदर में आत्मा है अर्थात ठाकुर जी है।, है ना इतना जो प्रीति करते हो एक दूसरे का था प्यार मोहब्बत एक बहुत आलिंगन करते हो किस व रीजन इसका कारण है इसका अंदर में आत्मा है आत्मा है ना एक उदाहरण दे दिया समझ के हमको बात बोलना भले ना महा महाराज हम नहीं मानते अरे उपनिषद का बात है मानोगे नहीं वर नहीं मानेंगे हम हमें एडवांस है एडवांस है आओ हमारे पास कितना बड़ा एडवांस है कितना बड़ा स्मार्ट है मेरा पास आओ नंगा बना के छोड़ देंगे कितना बड़ा स्मार्ट है तुम उधर लिखा हुआ है जे आत्मा का संबंध में सब प्रिय है अगर ना माने तो उदाहरण दे दे तमाम दुनिया दौड़ रहे हैं धन संपत्ति अपना कोई तो कारण है तमाम दुनिया जो दौड़ रहा है उसका पीछे कारण है कोई तो कारण है क्या कारण है रैंक पोजिशन चाहिए हमारा ये सम्मान चाहिए धन दौलत चाहिए है ना इसीलिए तो दौड़ रहे सुबह से शाम तक क्यों कर रहे है क्या कारण है बना मालपानी चाहिए इसलिए विश्व अर्थ अर्थ किसी का गुलामी नहीं करता सारे दुनिया अर्थ का गुलामी करता है अर्थ का अर्थ का गुलामी सारे दुनिया करता अर्थ किसी का गुलामी नहीं करता तो हम ऐसा करें आप अगर धन धंलत आप अगर बोलोगे धन धंदौलत का पीछा हम पड़ा है ठीक है आप धन धंदौलत मिलने से आप चुप हो जाओगे तो प्रॉमिस करो मेरे को हम करोड़ों करोड़ रुपया की संपत्ति दे देंगे तो हमको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा उसके बाद आप चुप हो जाओगे करोगे पागलपंथी बंद हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं बताओ करोड़ों करोड़ों संपत्ति आपको दे दे उसके बाद आप आगे बोले अभी तो शांत हो जा शांत हो गए नहीं हो गए क्यों है आपको हम करोड़ों करोड़ों रुपया का संपत्ति देंगे लेकिन उठा के ऐसा ऐसा एक आयसलैंड पे ले जाएंगे वहां किसी का साथ आपका दर्शन नहीं होगा फॉलो मी जैसे नेपोलियन बिना पार्टी को उठा के लेके गया था अंतिम समय में एक आयर्सलैंड में उसको छोड़ दिया जाए किसी का साथ कोई दर्शन नहीं तब क्या करोगे आप, आपको संपत्ति देने से आप लेओगे? उत्तर तो दो इतना जितना संपत्ति देना है आपको दे देंगे लेकिन आपको उठा के वो आयसलैंड में जाके हम छोड़ देंगे तो आप रहोगे उधर शांति से जैसा हम आर्थिक आंखिना राजन सुखो भुखान भुगानी चौ अर्जुन बोले जिसका लिए हमारे राज्यों का रा, राज्य राजधानी ये जो जायदाद है ये, ये हम क्या करें अगर ये लोग मर जाए तो बोला ना ये लोग पिता पिता सारे रिश्तेदार है ये लोग अगर गुजर गया तो हम राज्यों क्या करें? जंगल में राजा होगा हैं? हुआ हुआ करे जंगल में राजा बना दे तो क्या होगा वो तो जंगल में कौन राजा क्या है कोई प्राणी का साथ अगर दर्शन ना हो तो करोड़ों रुपया का संपत्ति दे दे तो सैटिस्फेक्शन नहीं आए आएगा हम दो उदाहरण दे दे इसको पका करें अकाल से बस जल्दी आगे बढ़े भले एक उदाहरण दे दे हम बचपन में सुना था आली बाबा चालीस छोर इसका उदाहरण वो वो संपत्ति लेने के लिए डाकुओं को बोका बना के उसका अंदर घुस गया और बूढ़ा सब हीरे चांदी मोती सब ले लिया भड़ भड़के लेने का बल बल हम जरेंगे आप पूरा दुनिया भर का इनकम कर लिया अब हम आप जी हमारा जिंदगी में कोई दुख नहीं है अब दरवाजा जो गुफा का दरवाजा खोलने का जो मंत्र है वो भूल गया बोलिए आलू फाग चिचिंग फागे बोलते रहे खुली नहीं रहा इतने में डाकू का डल जो है जो सेना है आ गया खटा खटा खट करके आ गया वो तो रोना सुन हे अल्लाह हमको कुछ नहीं चाहिए दे दे हमको छुट्टी दे दे क्यों तू तो संपत्ति मांगा था तू तो संपत्ति मांगा था अल्लाह तो दिया और बात समझ ले अब बोला बाद में रो रो के बोला अल्लाह हमको संपत्ति नहीं चाहिए क्यों पहले बोला था ना अल्लाह बिस्मिल्ला रसूल्लाह दे दे कुछ हमको भी झोला पे ऐसा झोला बढ़ दिया तो जा पूरा जिंदगी का इनकम खत्म अब तो रो रहा है क्यों छोड़ो हमको ठाकुर जी ठाकुर जी, जी अल्लाह तो बाद में डाकू सब खुल के दिल गरी हमारा ये गुफा में एक कैसे आया ऐसा करके तलवार को खोला पूरा गला को काट के फेंक दिया जा हो गया संपत्ति भोग हो, हो गया ना और एक उदाहरण दिया हंसते हंसते लुटफूट हो जाओगे ये हैदराबाद का कहानी है हैदराबाद हैदराबाद में एक बूढ़ा और बूढ़ी और जितना सारे लड़की है लड़का नहीं है दो लड़ लड़की है उसका अमेरिका में शादी हुआ वो फॉरेन में रहता है और बूढ़ा और बूढ़ी कोई नहीं है इतना जायदाद है बहुत संपत्ति है कौन संभाले कौन खाए बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं तुम हमारा हम तुम्हारा ऐसा करके बोला प्रेम से अब एक दिन बोले चलो घूम के आए शिमला आदि सब बोले चलो कोई बात नहीं पैसा का तो कोई कमी है ही नहीं और आखिर क्या किया एसी का टिकट लगाया ए फर्स्ट क्लास उसने क्या किया सारे सामान लेके चरने के लिए गया और बोले और ये पानी का डब्बा लिया ना भूल गया नहीं पानी का डब्बा लिया आचार लिया और वहां आचार तो नहीं मिलेगा आचार ले लो संग में और ठीक है सब ले लिया पानी आचार जो कुछ भी है सब ले लिया वो आचार सब लेके पैकिंग करके पूरा गाड़ी करके जाके वो जो ट्रेन है ट्रेन में बैठ गया और झोला फोला सब जहां रखना है तो सेटिंग कर दिया जहां जो सेटिंग करना है सामान को रख दिया और अभी एसी एसी कमरा है और बैठ के अभी सोच ट्रेन छोड़ने वाला है ट्रेन छोड़ने वाली है दस मिनट टाइम है इतने में क्या हुआ बूढ़ा का हार्ट अटैक हो गया हार्ट फेल ट्रेन दस मिनट है छोड़ने वाले अभी छोड़ेगी हार्ट फेल हल्ला मच गया बूढ़ा मर गया बुरा मर गया और रेलवे पुलिस आ गया रेलवे रेलवे जो डॉक्टर आ गया बोले यह तो मर गया भाई और सर्टिफिकेट भी चाहिए गाड़ी से जितना आचार है, पानी है, आचार पानी सब, सब उतारा, उतार के लाया, हल्ला मच गया ट्रेन लेट हो गया आधा घंटा क्योंकि वो नहीं है उसका इंस्पेक्शन होगा ना रिपोर्ट लिखना है रेलवे पुलिस आ गया उसका बाद रिश्तेदारों को फोन किया गया तबका जमाने तो ये सब नहीं था हेलो बोलो दूसरा फोन था लाइन फोन उसमें फोन लगाया सब चारों ओर से आदमी आना शुरू कर दिया दोस्त सब अड़ोस परोस में आके बोले महाराज हाय हाय हाय हाय रे चला गया अब बूढ़ी के बोले ऐसा करे दादाजी को हम लोग फ्लैट में ले चले जो कमरा है वो फ्लैट में ले चले वहां पूजा पूजा करे माला फला चढ़ाएं उसका बाद लेके जाए शमशान में लेके जाए अब बूढ़ी बोल दिया क्या काम का है जाम जा, फैलेगा उधर जाके घर में सीधा श्मान में ले चलो बूढ़ी इतना प्रेम है तुम हमारा है हम तुम्हारा बोले बूढ़ी को बोला थोड़ा ये लाश को ले चले घर में नहीं नहीं नहीं लाए वो जाम फैलेगा फिर जाम फैलेगा वो हमारे ले चल बुरा डायरेक्ट ले चल संसार में बोले देखो क्या प्यार है तुम्हारा प्यार ऐसा ही है, है हम तुम्हारा है हम तुम्हारा है तुम हमारा है लेकिन कहां तक है जब तक शरीर ना छूटे शरीर छूट जाए अगर बीमारी हो तो देखता नहीं जो स्वामी महाराज है इस कौन का प्रतिष्ठा था उसका कहानी हम तो इस इधर क्लियर नहीं बोलेगे डायरेक्ट स्वामी महाराज के ऊपर कितना अत्याचार किया उसका बीबी -बी सारे लड़का लो फेंक दिया था वो तो सब कहानी हम नहीं बताएंगे दरका नहीं और फिर माधव गुस्ती महाराज का उधर रह के तब यह ठीक हुआ फे प्रचार किया जो भी है यह सब कहानी है कोई किसी का नहीं है कोई किसी का रोना धोना बंद करो अगर रोना है तो ठाकुर जी का लिए अश्रुवन करो रो रोना है तो ठाकुर जी का लिए रो सिल गौर किशोर बाबाजी महाराज को बहुत आदमी आके बोलते थे बाबाजी महाराज आप सिद्धो महात्मा हैं भला एक बात बता दो ठाकुर जी कैसे मिले अब पूछो ये महात्मा जो है पहुंचा ठाकुर जी का अपना उसका पास आके बोले बहुत आदमी महाराज एक बात बता दो ठाकुर कैसे मिले बार बार बोलते रहते वो तो निष्किंचन है भजन करते सब उदम मचाने के लिए आते हैं बदमाश सब भजन तो नहीं करेगा बोले ऐसा बात बताओ कि भजन कैसे करें तरीका बता दो बार बार बोलते बोलते महाराज उत्तर दिया उत्तर सुने और हा उत्तर सुने बोले ऐसा कर जैसे बाल बच्चा पोता पोती और धन दौलत के लिए रोता है ठाकुर जी का भी रोने बस हो गया एक एक वाक्य में उत्तर ठाकुर जी मिल जाएगा या जा। हो गया कोई शास्त्र का लंबा चौड़ा व्याख्या कर जरूर है भागवत प्रवचन एक महीना तक क्या होने वाला बाबा जी महाराज बोला देख जैसे धन दौलत का लिए रोता है पोता पोती लड़का सब जैसे रोते हैं ना दिन रात ऐसा रो अरे ठाकुर जी अनायास मिल जाएगा देखो कितना सीधा उत्तर है रोना नहीं आता ठाकुर जी का लिए रोना आता है तो दुनियादारी का चीज के लिए आता है ऐसा करते करते अर्जुन ने बहुत रोया जो हमने देखो उठते बैठते सोते खाते दोस्त का साथ अर्थात कृष्ण का साथ कितना समय गुजारा है कभी खाते समय में मजा किया सोते समय में घूमते समय में सज्जा सनाटनो विकत भजन आदि भजन आदि भोजना भोजन सज्जा सनाटनो दिक्थनो है भोजनादीसु वैक्त वयस्व इति विप्रलब्धो सक्षु सखे वित सर्व सेहे महानो मही तया कुमते रघम में सखा जैसा सखा का सतत ये तो है पर अक्लेश्वर लेकिन मेरा साथ जैसा लीला किया दोस्त स्वर के तो दोस्ती है खाते समय उठते समय सोने समय घूमने समय सज्जा सनाटनो अटनो मतलब घूमने समय सज्जा सनाटनो भोजना हमारा उम्र करीब करीब था ना वैक्त वयश्य मतलब हमारा उम्र अर्जुन का अर्जुन बोल हमारा उम्र कृष्ण का उम्र करीब करीब था दोस्ती बहुत जबरदस्त दो था तो इस टाइम में बड़ा भाई कभी हम गाली देते दे थे है होगा नहीं फलाना ऐसा ऐसा होता था अब हमको रोना आ रहा है हाय हाय हाय हाँ। यही परेशर भगवान जो कुरुक्षेत्र का प्रांगण पे खड़ा होकर कुरुक्षेत्र का प्रांगण पे खड़ा होकर जो पूरा गीता का उपदेश दिया था गीता का उपदेश दिया था ना 700 श्लोक का गीता का पूरा उपदेश दिया वो युद्ध खेत में खड़ा होकर अब जब दिया था उपदेश अर्जुन बोले अर्जुन को पूछे तुम्हारा संदेह गया तब तो बोले हाँ गौतो गशय संदेह करिष्य बचनम तब लेकिन अभी अर्जुन बोल तब तो गीता का उपदेश सुना हम कृष्ण को बोला था हम तुम्हारा बात समझ में आया तब तो हाँ, हाँ अभी पता चलता तब तो हाँ, ये बात समझ में नहीं आया था कृष्ण को बोला था हाँ समझ में आया आई बात समझ में वाला हाँ आया लेकिन हम अभी सोचता है कि अभी हमको लगता है कि हम ही नहीं पूरा गीता का जो का जो उपदेश है प्रांगण पे खड़ा होकर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतना सुंदर उपदेश दिया हमारा दोस्त ने अर्जुन कृष्ण ने अब कृष्ण नित्य को चले गए रोते रोते हमारा जिंदगी में वो जो शिक्षा दिया था कुरुक्षेत्र आप इसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है अभी हमारा अनुभव में आ रहा है समझा मेरा बात उपदेश तो तब सुना था लेकिन उपदेश का जो भाव है उपदेश का जो निचोर है आज अभी रोते रोते अनुभव में आ रहा है गीता का उपदेश तो तब सुना था मैंने लेकिन अनुभव में नहीं आया था सात सौ उपदेश गीता का उपदेश सुना तब अब चले गए नित्यधाम को अभी बोल रहा है, अभी हमारा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि गीता का उपदेश क्या था इतना बड़ा उपदेश इतना बड़ा ज्ञान पूरा ब्रह्मांडों में कहीं नहीं है एवरग्रीन साइंस नित्य ये जो ये जो फिलोसॉफी है ये कोई फिलोसॉफी नहीं है तमाम दुनिया का फॉरेनर लोग भी एकदम स्वीकार कर लिया गीता जो है वो नित्यों जितना दिन तक धरती रहे एवरग्रीन साइंस कभी पुराना नहीं होने वाला गीता को जिंदगी भर पाठ करो कभी पुराना नहीं होगा एक बात को पूछे धीरे धीरे एक किता में कितना क्वेश्चन है आंसर है कभी वास्तव संत महात्मा का सामने बैठकर गीता का ऊपर श्रवन कर लो हमको तो पीछे जाना पड़ता है वृंदावन में हम ऐसा पाठ नहीं करते हमको तो आप लोगों को समझाने के लिए आगे बढ़ी जाना पड़ता है वृंदावन में तो एकदम क्योंकि वो लोगों को जानकारी है जो सुनने वाला है वो बहुत दिन तक भजन करते करते पूरा एकदम एक रैंक है तो ऐसा है कि हम हमारा कितना सारे आ, कितना सारे उठपटांग कृष्ण ने सहन किया आहा और ये जो है सारे जो ये जो जदुवंशी है सारे चले गए उसका कारण हम बताएंगे उसके अंदर आएगा इतना सब एक साथ नहीं हो तो जाने का बाद कुंती देवी ने जब यह सब कहानी अर्जुन दारिका से आए अर्जुन दारिका से आए ना यह सब कथा बोल रहे हैं ना इतने में द्रौपदी मैया को कान पे आई पर्दा का पीछे से क्योंकि सामने नहीं आता घर का रमनी पर्दा का पीछे से अर्जुन का जो रोदन है श्रवण आया और कृष्ण जगत से चला गया अपना नित्य धाम को ऐसा कानों में आया आते ही तुरंत उधर मूर्छित होके पड़ गया और चली गए नित्योधाम वहां ही मूर्छित होके गिर पड़ी और शरीर को छोड़ दी आर धीतराष्ट्र ये जो हमारा जुधिष्ठिर महाराज ने निर्णय कर लिया तो कृष्ण नहीं आए तो कुछ नहीं है किस नहीं है तो हमारा जिंदगी कुछ नहीं है हमको क्या होगा शोभा देगा कुछ हमारा कुछ नहीं चाहिए कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं है हम चले जाए तो सारे चीज छोड़कर राज पोशाक राज को छोड़कर अपना मुकुट पोशाक को फेंक कर साधारण देश पगड़ कर भिखारी का मापी चल पड़े बोले कृष्ण नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है किश्व नहीं तो कुछ नहीं है हम छोड़ देंगे मुकुट को छोड़ के गए और शास्त्रों में विचार है ये जो हमारा परीक्षित महाराज है ये जो पांच पांडवों का पांडु ये पांच पांडव कौरव वंशों का ये जो खानदान है ये खानदान में एकमात्र अभी कौन है परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज को राजगद्दी पे बैठाकर, कर परीक्षित महाराज को राजगद्दी पे बैठाकर मुकुट दे दिया अभिषेक करके वो तुम संभालो अभी बेटा अब समालो हम हम लोग जा रहे हैं सारे पांचों पांडव और द्रौपदी जी भी पीछा की और सारे महाभारत में लिखा है महाप्रस्थान का पथ इसमें भी गुप्त सिद्धांत तो है आप लोगों का दिमाग में नहीं आएगा आप सोचोगे महाप्रस्थान मतलब स्वर्ग में जाने का जुधिष्ठिर महाराज को भी एक झूठा बोलने के लिए एक झूठा बोला था ना जिंदगी में कौन सी झूठा असम हतो इति गौजो झूठा तो नहीं बोला बोला अस्ते से बोला झूठा जिंदगी में नहीं बोला युद्ध लेकिन एक बात तो बोला झूठा का बड़ा है, बराबर बोला।, बोला।, बोला जैसे समझ में नहीं आया कि अस्वत्थमा गौतो सुनते ही और हल्ला मच गया अस्वत्थमा चला गया असलियत में हा तो नहीं गया हाथी जो एक हाथी का नाम अश्वत्थमा वो हाथी गुजर गए इस शास्त्री के लिए ये आपका जो ये है जुदिश्चित महाराज को भी थोड़ा पनिशमेंट मिला पल भर का लिया अब आप अगर बोलोगे पांच पांडव कहां गया स्वर्ग में गया ऐसे जन्म का जो विषय है वो हम व्याख्या नहीं कर पाया क्योंकि कहां तक व्याख्या करें अनंत कथा सागर आता है हृदय में कहां तक व्याख्या करें ये पांच पांडवों का जो जन्म का आविर्भाव का जो प्रसंग है ये आपको शायद पता है हम डिटेल्स नहीं बताएंगे इसमें जो जुधिष्ठिर महाराज है वो जो अर्जुन है भीम है भीम वायु का अंश में जन्म है भीम का अर्जुन जो है ये इंद्र का अंश में जुधिष्ठिर महाराज धर्मराज का अंश में आपको पता नहीं अश्विनी कुमारोदय का अंश में वो जो नकुल सहदेव ये सारे के सारे उसके अंदर में था सिद्धांतों का बात ये है गुप्त सिद्धांत है ये है ध्यान से सुनना ये पांच पांडव क्या ठाकुर जी का नित्य पार्षद है कोई अगर प्रश्न करे पांच पांडव जो है ठाकुर जी का नित्य पार्षद है हम यस ठाकुर जी का नित्य पार्षद है तो ये महाप्रसन्न का पथ में गया तो कहां गया हमने ये उत्तर दे कि पांच पांडव भगवान का नित्य पार्षद है क्या संबंध यह आजकल का नहीं है लेकिन जो पांच पांडव जो है भगवान का नित्य पार्षद है लेकिन ये पांच पांडवों का अंदर में वो जो देवता लोगों का अंश घुस के रहा समझा नहीं धर्मराज तो धर्मराज है धर्मराज नाम हुआ कि धर्मराज धर्मराज जो है धर्मराज का अंश इसमें आया धर्मराज जुधिष्टी नाम हुआ लेकिन भगवान का नित्य पार्षद तो ही है लेकिन उसका शरीर में वो जो जुधि जो धर्मराज है युमराज उसका अंश घुसा ऐसा करके जो देवता का जो हिस्सा है अंश है जो घुस के रहा उसको पार्ट पार्ट करके उसको हिस्सा उसको बांट देने के लिए जैसे धर्मराज का जो पार्ट है जो घुस के रहा ये पार्ट निकल गया और चला गया धर्मराज का अंदर इंद्र महाराज का इंद्र महाराज के जो अंश है जो अर्जुन से निकल के उसके समा गया समझा ना मेरा इसीलिए आपका महाभारत में लिखा हुआ बात है ये तो झूठा नहीं है महाप्रस्थान पथे महाप्रस्थान लिखा है लेकिन वास्तविक पांच पांडव इतना भक्ति किया वो क्या सर्ग जाने के लिए किया संभव होता नहीं आज समय ज्यादा हो चुका अब तो ज्यादा नहीं बताएंगे विपदो हो नहीं वो विपदो हो संपदो हो नहीं वो संपदो विपदो विस्वरण विष्णु संपदो नारायण स्थिति विपदो नई विपदो संपदो नव संपदो विपद विस्ण विष्णु संपदो नारायण स्थिति वाछ कलपत की पास प्रतितान पापन हो विष्णुभ्यो नमो नम काल हर हालत में पहला स्कंद खत्म हम समाप्त करेंगे क्योंकि आप टाइम नहीं है बहुत ध्यान से सुनना समय देना कीर्तन का टाइम में बिल्कुल कीर्तन करना समय देना नहीं तो होगा नहीं ये तो रह जाएगा ना हम मर जाएंगे रह जाएगा ना इसलिए हमारी इच्छा है बामन गोसाई महाराज का तीर्थ स्थान है ये मेरे लिए तीर्थ है बामन गोसाई महाराजा भजन की यहां अगर कुछ चर्चा सही ढंग से हो जाए हो पाए तो ये एक संपत्ति बनकर रह जाए ध्यान देना टाइम पे आना सब काम छोड़ के सब आना नहीं तो ये आखिरी बात है जय गौर जय गौर जय गौर जय